चेहरा नहीं, नहीं, अब से, अब से। नहीं था था था। नीचे सुनिया माइक लगा चेहरा भी ना तो, नहीं बड़ा अनुग्रह बोलशृंदावन बिहारी लाल की जय श्री श्रीताय गौर हरीबू श्री रास विहरी लाल की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा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 गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय राधा बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय ओं नमो भगवते भगवती पुराणपुरशोत्तमा जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय हृदयनंदनों व्यास यमलगल्त बाग्ममृत जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमलम श्री चैतन्य पदकमल श्री, श्री गुरु अज्ञानतिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन्मील तस्म श्रीगुवंदेम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीरूप साग्र जात सह गणरघुनाथन्वित श्री रूपम साग्र जा सहगण रघुनाथन्वित सजीव साध्वीत सवधूत सहगण सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सहगणललताी विशाखाता आजालबितुजौ कनकावदीर्तन कमलायताक्ष विश्वभरौ द्वजरौ युगधर्मौ करो कृष्ण वंदे वक्षो करुणवता वंदे कृष्णपरबिंदयुगल यस्ंगीद वक्षोजपुरेकृते विलसतिनिगोंगरागस्व काश्मीरम परितने तलशोणिमो परत कांति लहरी श्रीखंडम नखचंद्रकाहरीजमाते नारायण नमस्कृति नरम चरोत्म दी सरस्वती व्यास तथो जयमुदीर वाचाकलुभ्युभ्य पत्ता पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप ऊपुर्गतिजनदयावलोको हे भक्तिम सुमते रघुनाथदास श्रीजीव मे कुत मेदयान पद्मण पठन तत्सि श्री निकुंज अष्टयाम लीला मानसी सेवा के स्मरण क्रम में आज पाँचवें याम अपराध लीला का स्मरण करने के लिए हम सब यहाँ समवेत हैं और रसकों के आंगवत्ती के सहित उस अपराध लीला का जो कल प्रातः के लीला दर्शन के क्रम में यहाँ प्रस्तुत की जाएंगी उन लीलाओं का स्मरण करने के लिए हम लोग सब विराजमान हैं उन लीलाओं का स्मरण करेंगे अपरांगलीला लीला तीन बजकर के छत्तीस मिनट से लेकर के छ बजे तक घड़ी की रसकों इस लीला का निरूपण किया श्री प्रियालाल की निकुंज अष्टयाम लीला में प्रिया और लाल दोनों के दोनों उदित आनंद और अति अधीर होकर के विराजमान हैं रसको ने एक बड़ा सुंदर एक फ्रेज दिया एक शब्द दिया उदित आनंद और अति अधीर निरंतर निरंतर इनके हृदय में महान आनंद विराजमान है और महान आनंद विराजमान होते हुए भी ये दोनों के दोनों अत्यंत अधीर होकर के विराजमान कब मिलें कब मिलें ये उत्कंठा इनमें सही रूप से विराजमान इसलिए श्री प्रियालाल के जो निकुंज बिहारी स्वरूप है उस स्वरूप को यदि कोई एक वाक्य में कहना चाहे तो वो वाक्य होगा तो आनंद अति अधीर योगर सदा सदा आनंद में डूबे हुए हैं जहां ये नृत्य विहार करते हुए विराजमान वैष्णव आचार्यों ने रसकों ने नृत्य विहार की परिभाषा दी कि नृत्य विहार कहते हैं ता मिले रहत मिलवे की चाह नित्य विहार किसका नाम बोले जहां मिले रहने पर भी मिलन की चाह निरंतर निरंतर बनी हुई है जब दर्शन परसन की चाह जब परसें दर्शन की दाह जब दर्शन परसन की चाह दर्शन है मिलन पर्सन है वियोग प्रियालाल यदि गलवैया देकर के विराजमान हो बलिहारी जब अत्यंत अत्यंत प्रेम विलास विवर्त में प्रियालाल मिले हुए विराजमान है उस समय एक दूसरे का मुख दर्शन नहीं होता है तो जो मिलन है वह है बिरह और जो बिरह है वो हो जाए मिलन उल्टी बात इसलिए रस्को ने कहा कि जब दर्शे जब दर्शन करते हैं तो ये दर्शन करते हुए स्पर्श की चाह करते हैं मिलने की चाह करते हैं और जब मिलन होता है उस समय दोनों के दोनों के हृदय में दर्शन की चाह हो रही है इसलिए बरह जो कहियत कामरति प्रेम कहत संयोग और बिछुरन देत सुप्रेम है अंग अनंग वियोग जो कामरति है युवल सरकार का मिलना उसी का नाम बेरह है क्योंकि वहां मिले होते हुए भी मुख दर्शन नहीं हो रहा है अत्यंत मुख दर्शन के लिए थोड़ी सी दूरी चाहिए तब मुख दर्शन होगा एक सब एकदम पास में है तो मुख दर्शन नहीं होता है इसलिए जब मिलते हैं तो दर्शन की चाह हो जाती है विरह हो जाता है अंकस्थित होने पर भी प्रिया की प्रिया के श्री श्याम में और श्री किशोरी में दोनों में एक दूसरे के दर्शन करने की अपूर्व चाह प्राप्त हो जाती है इसलिए विरह जो कहीत कामरत जहां मिलन हो रहा है उसका नाम ही विरह हो जाता है और प्रेम कहत संयोग और जहां प्रेम पूर्वक परस्पर दर्शन कर रहे हैं उसी का नाम संयोग है श्री प्रिया के प्रेम की एक अद्भुतता है कि यहां पर उत्कंठा और भोग दोनों एक काल में विराजमान हैं श्री विश्व श्री बलदेव जी गोस्वामपाद ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से प्रेम के प्रसंग में उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में सुस्पष्ट किया कि भोग और उत्कंठा विरह ये एक काल में होंगे तो भोग सुखद होगा जैसे भूख और भोग्य सामग्री दोनों एक काल में उपस्थित होते हैं तब तो भोजन सुखकर होता है और यदि भोजन हो और भूख न हो तो भोजन दुखदायी हो जाएगा और यदि भूख हो और भोग्य सामग्री न हो तो भूख भी दुखदायी हो जाएगी इसलिए मिलन और उत्कंठा विरह और संयोग इन दोनों ये सर्वदा सर्वदा विराजमान अतः रसकों ने इसी बात को बड़े चमत्कार पूर्ण ढंग से कह दिया कि जहां काम तहां प्रेम है जहां प्रेम तह काम और काम प्रेम की संधि में बेहरत शामा श्यामा प्रेम का तात्पर्य है दर्शन जब निहार रहे हैं तो काम मिलने की अभिलाषा विराजमान है जहां प्रेम तहां काम है जहां काम तहां प्रेम है जहां जब मिल रहे हैं तो दर्शन की अभिलाषा हो रही है तो जहां काम तहां प्रेम है दिए, दिए, दिए। दिए, दिए, दिए। मिलन करते समय दर्शन की अभिलाषा और दर्शन करते समय मिलन की अभिलाषा और ये दोनों एक साथ विराजमान हैं इसलिए श्री प्रियालाल लाल देते हुए भी मिले रहत मनोकबहू मिलेना मिले हुए होते हुए भी जैसे कभी मिले हुए हैं ही नहीं ऐसी इनकी स्थिति हो जाती है ये अद्भुत होकर के विराजमान इसलिए काम प्रेम की संधि में बेरत शाम-शाम काम माने मिलन और प्रेम माने उत्कंठा इन दोनों की संधि में श्री श्यामा शाम आनंद पूर्वक बिहार करते हुए याम की जो लीला है वो उत्थापन याम की लीला इसी काम प्रेम की संधि को अत्यंत सुस्पष्ट रूप में स्थापित करने वाली होकर के यहां स्मरणीय है आप उस लीला का कल के कथा प्रसंग में दर्शन कल के दर्शन प्रसंग में दर्शन करेंगे लीला प्रसंग में श्री प्रियालाल को प्रेम वैचित्र कभी लुका लुकी खेल खेलते हुए ही प्रियालाल दोनों को अपूर्ण रूप से प्रेम की विचित्रता प्राप्त हो जाती है और छिप तो रहे हैं खेल खेल में परंतु तो पलकांतर जो वियोग है वह भी ये सहन करने साथ पाते और पलकांतक में ऐसी विरह की विकल्पतम दशा उत्पन्न हो जाती है कि श्री प्रिया लाल दोनों के दोनों ही अचेत होकर के गिर जाते हैं लीला में सखी बड़ा प्रयत्न करती हैं प्रिया को लाल से मिलाने का लाल को प्रिया के पास में ले जाने का परंतु दोनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे दर्शन कर सके मिल सके और उस स्थिति में सखी स्वयं व्याकुल हो जाती है कि हाय मैं कैसे इन दोनों को मिलाऊं और सखी जब स्वयं ध्यान करने के लिए विराजमान होती है ध्यान करते ही विराजमान होते ही श्री प्रियालाल उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं वहां पर सखी पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ और श्री प्रियालाल ने उस समय टाल लिया ये कहकर के कि इसका रहस्य हम कभी बाद में बताएंगे बहुत गंभीर बात है और जो मूल बात उस मूल बात को कहीं लीला में क्योंकि लीला में वो सुविधा नहीं है कि सिद्धांत का विवेचन किया जा सके लीला तो रस के आस्वादन की स्थिति है उसमें सिद्धांत का विवेचन कर सकने की सुविधा प्राप्त नहीं है कभी सिद्धांत का यथा साध्य क्योंकि सिद्धांत के विरुद्ध तो बिना तो लीला है ही नहीं सिद्धांत विरुद्ध लीला हो ही नहीं सकती है वो तो सिद्धांत से युक्त है परंतु तो उस लीला को उस सिद्धांत को कहीं प्रस्तुत करने के लिए आचार्यगा अपूर्व रूप से कृपा करते हैं और आचार्य ने जो कृपा की वो जो रहस्य सिद्धांत है मिलन और विरह का उस मिलन विरह के सिद्धांत की ओर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे शायद इस प्रवचन की यह उपयोगिता भी है अन्यथा पुनरुक्ति मात्र हो जाएगी जो लीला है उसका हम वर्णन करें तो जो वहाँ पर हो रही है उसका हम वर्णन कर रहे हैं तो उसमें तो केवल उसका जो लीला श्री प्रिया लाल यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी कृपा से उसका कहीं अनुवाद मात्र करने का प्रयत्न हो रहा है वो तो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है परंतु इस प्रवचन की जो सार्थकता है वो सार्थकता है ये कि वहाँ पर जो सैद्धांतिक पक्ष छिपा हुआ रहता है उस सैद्धांतिक पक्ष को कहीं प्रस्तुत करने का सुअवसर इस मंच पर ज्यादा सुलभ है बजाय वो नाटक जो लीला उसके प्रस्तुतिकरण का जो मंच है उसकी अपेक्षा कथा के मंच पर उस सिद्धांत को प्रस्तुत करने की सुविधा अधिक प्राप्त होती है और उस सिद्धांत को यदि समझ लिया जाए तो लीला का स्वाद ही कुछ अलग हो जाएगा लीला की दृष्टि ही कुछ मिल जाएगी और बिना दृष्टि के उस लीला का दर्शन करने पर वो स्वाद की शायद प्राप्ति न हो विरह और मिलन ये इस सिद्धांत के ऊपर अटके आटक, हुए हैं खड़े हुए हैं कि भोजन तभी सुखकर होता है जबकि भूख भी हो और भोग सामग्री भी हो दोनों एक काल में होते हैं तो भोग सुक्कर होता है इसीलिए विरह के भीतर मिलन है और मिलन के भीतर विरह है और इस सिद्धांत को श्रीमद भागवती संहिता में बहुत गहराई के साथ में प्रस्तुत किया दो प्रसंगों में एक तो प्रसंग है श्री उद्धव जी के द्वारा आप जो पत्र का भिजवाते हैं प्राहे उस पत्रिका की बात कम की जाती है कथा प्रवचन में भी उस पत्रा के प्रसंग को पत्रिका के उन आठ श्लोकों को यो ही छोड़ दिया जाता है गोपियों के प्रेम का तो बहुत वर्णन किया जाता है पर पत्रिका में लिखा क्या है उसका जो तात्पर्य है उसको प्राहे छोड़ दिया जाता है तो एक प्रसंग तो श्री उद्धव जी के हाथ से श्री श्यामचंद्र ने ब्रज में जो पत्रिका भिजवाई वो इस विरह और मिलन के रहस्य को प्रकट करने वाला है यदि उस पत्रिका के तात्पर्य को समझ लिया जाए तो विरह और मिलन इनके रहस्य की जानकारी हो जाएगी और दूसरी कुरुक्षेत्र में भी जब श्री श्यामचुंदर मिले और श्री श्यामचुंदर ने ब्रज गोपिका गुणों को कुरुक्षेत्र में जो उपदेश प्रदान किया उनको जो धैर्य प्रदान किया उस धैर्य में भी उसी तरह से प्रसंग दोनों के अलग अलग हैं परिस्थितियां अलग अलग हैं परंतु उनमें जो कथ्य है वो कथ्य एक है उस प्रसंग में भी श्री श्यामचंद्र ने बिरा और मिलन के रहस्य को कहीं सामने प्रकट किया श्री प्रिया यहां पर लीला में हम लोग दर्शन करेंगे कि श्री प्रिया एक कुंज में मूर्छित हुई विराजमान है श्याम सुंदर कुंज में मूर्छित हुए विराजमान और सखी जब ध्यान करती है, तो विरह मिलन ये दोनों एक हो जाते हैं अर्थात एक दृष्टि से विरह है बाहरी दृष्टि से विरह है परंतु उस विरह के भीतर भी श्री प्रिया लाल सर्वदा सर्वदा मिले हुए ही है और इसीलिए सखी जैसे ही ध्यान करती है वैसे प्रिया लाल दोनों की दोनों नुकुंज में मिले हुए मिलत रूप में श्री जी को सामने दर्शन देते हुए केवल लीला शक्ति इनके हृदय में उत्कंठा की वृद्धि करने के लिए विरह की स्फूर्ति प्राप्त करा देती है पंत विरह की स्फूर्ति में भी इनका जो आस्वादन है वो आस्वादन सर्वदा सर्वदा विराजमान तो यहाँ पर मंच पर तो ये कह दिया गया कि इसके रहस्य को हम नहीं बताएंगे इसके रहस्य को कभी आगे बताएंगे परंतु उस रहस्य को कहीं श्रीमद भागवती संहिता में आगे निरूपण किया गया है समय आने पर उसको हम सामने प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर ये ही प्रतिपादन करने का प्रयत्न कर रही हूँ कि श्री प्रिया इनमें निरतर निरंतर, निरंतर उत्कंठा और परस्पर आस्वाद ये एक काल में दोनों में विराजमान हैं इसलिए विरह होते हुए एक स्थान पर विरह है एक कुंज में विरह है परंतु दूसरी कुंज में प्रियालाल दोनों के दोनों निरंतर निरंतर मिले हुए हैं यही स्थिति श्री उज्ज्वल नीलमणि में रूप गोस्वामी जी ने इसके ऊपर बड़ा शास्त्रार्थ किया बड़ी इस बात को बहुत इस प्रसंग को बहुत उठाया और बड़ी गंभीरता के साथ में इसके ऊपर विचार किया विरह और मिलन की स्थिति संयोग स्थिति करके वो जो प्रकरण है का, उसमें श्री रूपोस्वामी पाद निरूपण कर रहे हैं कि प्रकट लीला में यहां पर तो प्रकट लीला की बात नहीं है परंतु तो उसका समाधान मिलेगा वहीं से प्रकट लीला में ब्रज गोपी कारण विराह में प्राप्त है पांत उद्धव जी जैसे ही व्रज में आते हैं और जब श्री प्रिया चित्र पर वचन श्री राधारानी कह रही हैं मधुकृतव बंधु मासपांग सपत्निया इत्यादि के रूप में जब भोरे से भ्रमर गीत के प्रसंग में बहुत सारी बातें कह रही हैं और जब श्री श्याम सुंदर का वे ध्यान करने के लिए बैठती हैं उस समय बेरा प्रकटलीला में तरह है परंतु अप्रकट लीला में श्याम सुंदर की साथ अपने आप को मिले हुए देखती हैं यह रहस्य हो गया प्रकट लीला में बिरहा है परंतु प्रियालाल निकुंज मंदिर में निरंतर निरंतर क्रीड़ा करते हुए विराजमान हैं और मत्वात्मान अधोक्षजम उन्होंने अधोक्ष श्री कृष्ण को अपने साथ में ही विराजमान देखा श्री प्रियाजी उस समय मत्वा आत्मानम अधोक्षजम प्यारे मुझ में प्रीति करते हैं प्यारे मेरे साथ में ही विराजमान हैं यह ध्यान करते ही उनको स्मृति की प्राप्ति हो गई कि हम तो प्यारे के साथ में इस समय अप्रकट अप्रकट लीला में भी निरंतर निरंतर विराजमान है यह रास् यहां पर भी विराह है एक अंश में बिराह है परंतु तो एक अंश में प्रियालाल दोनों मिले हुए विराजमान हैं इस प्रकार श्री प्रेम की जो स्थिति है वो प्रेम की स्थिति नित्य उत्कंठा और नित्य मिलन इनको प्राप्त करते हुए विराजमान है मिलन में ही उत्कंठा रूपी बेरा सर्वदा सर्वदा विराजमान श्री नुकुंज मंदिर की जो लीलाएं हैं यहां निकुंज मंदिर की लीलाओं में चार चीज नहीं है श्रम तम गम और भ्रम ये चार चीज नुकुंज में नहीं है श्रम का तात्पर्य है कि गोष्ठ से अभिसार करके श्री किशोर जी का रास रासमंडल में पधारना ये अभिसार की लीला नुकुंज मंदिर की जो लीलाएं हैं नुकुंज अष्टयाम की लीला में अभिशाल की कहीं आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पर तो प्रियालाल निरंतर निरंतर मिले हुए हैं इसलिए यहां पर श्रम नहीं है। दूसरा तम तम का तात्पर्य है कि वार्य मान्यता यहां पर नहीं है प्रकट लीला में वाले हो सकती है लोक वेद की मर्यादा के द्वारा मिलन में बाधा हो सकती है परंतु श्री निकुंज अष्टयाम की लीला में न श्रम है न तम है तम का तात्पर्य है कि यहां गुरुजनों के द्वारा या शास्त्र की लोक वेद लोक की मर्यादा के द्वारा उत्पन्न होने वाली या वेद की मर्यादा के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो वार्यमाणता है वो वार्यमाणता या रुकावट नहीं है तो श्रम नहीं तम नहीं गम नहीं गम का तात्पर्य है दूर प्रवास दूर प्रवास की भी यहां पर स्थिति नहीं है गमना गमन की लीला भी श्री नुकुंज मंदिर में नहीं है श्री प्रियालाल आठों पहाड़ सर्वदा सर्वदा साथ साथ ही निवास करते हैं इसलिए वहां पर गम नहीं है और वहां पर भ्रम भी नहीं है भ्रम का तात्पर्य है कि स्वपक्षा प्रतिपक्षा इनका आपस में जो चौपा है वो भी यहां पर नहीं है क्योंकि ये जितनी भी श्री नकुंज मंदिर के भीतर की जो लीलाएं हैं ये लीला श्री राधिका और उनके परकर के साथ में ही श्री श्यामचंद्र की निरंतर इसलिए स्वपक्ष प्रतिपक्ष तटस्थ पक्ष सुपक्ष ये पक्षों की जो खींचातानी है सापत्नी भाव सपत्नी भाव वो सपत्नी भाव भी यहां पर नहीं है यहां पर केवल दो ही पक्ष हैं या तो सुन पक्ष या यहां पर मंदिर में वो स्वपक्ष सखी पक्ष ये दो ही पक्ष मंदिर में विराजमान है और केवल दो पक्ष होते हुए ही श्री राधे का परिकर के द्वारा ही श्री प्रिया लाल दोनों सुसेवित हैं इस भाव के होते हुए भी यहाँ पर निरंतर निरंतर उत्कंठा होने के कारण प्रेम बढ़ता रहता है उत्कंठा को बढ़ाने के लिए न तो परकीय भाव की आवश्यकता है न उत्कंठा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रतिपक्ष की आवश्यकता है न पर उत्कंठा को बढ़ाने के लिए यहाँ पर गमना गमनागमन या अभिसार की आवश्यकता है प्रिया लाल में स्वाभाविक रूप में ही ऐसा विरह विराजमान है जिस विरह के स्वाभाविक रूप में उत्कंठा ऐसी विराजमान है भूख ऐसी विराजमान है वही बात भूख और के सामग्री भूख ऐसी विराजमान है कि उनकी प्रीति कभी भी बासी नहीं पड़ती है वह नित्य नूतन हो करके ही विराजमान होती है श्री प्रियालाल में कभी कभी जो विरह उत्पन्न होता है यह विरह सूक्ष्म विरह है रसकों ने दो प्रकार के विरह का वर्णन किया एक विरह है स्थूल विरह एक विरह है सूक्ष्म विरह। स्थूल विरह का तात्पर्य है श्री श्याम सुंदर का कभी दूर प्रवास के लिए मथुरा चले जाना वो विरह यहां पर नहीं है दूर प्रवासों की विरह यहां पर नहीं है इसी तरह से यहां पर पूर्वराग मान प्रवास और दूर प्रवास ये चार प्रकार के जो बह हैं उन चार प्रकार के चारहों का यहां पर दर्शन नहीं है प्यारे का दर्शन किया परंतु प्यारे से मिलन नहीं हो रहा है ये पूर्व रात की जो स्थिति है वो भी श्री निपुण मंदिर के मिलन में नहीं है इसी तरह से मान यहां मान है तो सही परंतु मान अत्यंत तो अत्यंत तो, कोमल मान होकर के ही विराजमान है ये मान अत्यंत कोमल होकर के स्थूल स्थलमान नहीं है बल्कि प्रायः सूक्ष्म मान ही श्री प्रिया लाल में विराजमान है वो मृदुमान होकर के या आभा रूप मान होकर के ही श्री निकुंज मंदिर में विराजमान तो निकुंज मंदिर में जो मान है वह मृदु या आभास रूप होकर के ही विराजमान है या तो कभी आभास हो जाए और या श्री प्रिया अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाए बोलवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद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 राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गो बुलवृंदावन बिहारी लाल की जय सुनिक निमुष नहीं बी छुड़े नादुर बैठे और और एक ओ मान बिहार में मूर्त नैन की कोर निकुजी मंदिर में जो मान है उस मान की एक विशेषता है श्री प्रियालाल यहां एक क्षण के लिए निमुष मात्र भी बिछुड़ते नहीं है तनिक निमुष नहीं बिछुड़े तनिक मात्र भी निमुष मात्र भी ये बिछुड़ते नहीं हैं और ना दुर् बैठे और ऐसा भी नहीं होता है कि प्रियालाल एक दूसरे को छोड़ करके मान में श्री किशोरी जी उठ करके नुकुंज मंदिर का त्याग करके कहीं दूसरी के चली जाएं ऐसा भी मान नहीं है ना घर बैठे और एक और मान बिहार में मूर्त नयन की कोर बस नेत्र की कोर मुड़ जाएगा इतना ही मान हो जाए और इतने में ही प्रियालाल लाल दोनों के दोनों अत्यंत अत्यंत व्यालकुल हो जाए क्योंकि पलकांतर अब बिन बिन कलपांतर ही सर्वस धन बिन और न श्री महावाणी जी में वर्णन कर रहे हैं सही सुख में प्रेम की रीति का वर्णन कर रहे हैं कि पलकांतर अवलोक बिन कलपांतर ही बेहत यदि पलक भी आ जाए तो इन प्रियागणों को सहन श्री किशोरी जी को सहन नहीं होता है सखी गणों को प्रियालाल के पलकांतर की भी का जो व्योग वो भी सहन नहीं है यदि निकुंज मंदिर में प्रियालाल बिलस रहे हैं और श्री प्रिया जी के नयनों के आगे यदि कोई लट आ जाए तो सखी उस लट को तुरंत दूर कर देती हैं ऊंचा कर देती हैं कि प्यारे के दर्शन में कहीं ये लट व्यवधान डालने वाली नहीं हो जाए यदि व्यतान में जो अपूर्व सुंदर पुष्प मालाएं लगी हुई हैं उन मालाओं में से कोई माला लटक पड़े तो सखीगण तुरंत ही उस माला को ऊंचा कर देंगे माला को हटा देंगे जिससे कि प्रिया मिलन लाल के दर्शन में कहीं बाधा न हो यदि कोई लता झुक करके कोई पत्र बीच में आ जाए कोई डाली बीच में आ जाए तो उसको दूर करती हुई ये सखीगण विराजमान हैं, अतः एक क्षण का भी इनको संभव नहीं है श्री रसिकलों ने निपण किया श्रीमद भागवत में वर्णन किया गया क्षण युग शतमे वो यासा बिना भवे कुपिता नीलेष यदि पलक भी आ जाते हैं तो ये ब्रिज ये जो उस समय नि, निमी को गाली देने लगती है अरे निमी तू तो हमारे नेत्रों के ऊपर क्यों बैठ रहा है अरे निमिष्पात क्यों हो रहा है पलक क्यों आ रही है क्यों आ रहे और इतने में ही शुक्रिया व्याकुल हो जाएंगे अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो जाएगा इस प्रकार यहां पर जो मान है वो मान स्थूल मान नहीं है वो मान अत्यंत मृद मान है तो विरह और मान मान विरह का ही एक पक्ष है विरह के भीतर ही मान आता है तो मान जो है उसकी स्थिति और विरह की स्थिति दोनों की स्थिति ये है कि श्री नकुंज मंदिर में जो विरह मान है वे अत्यंत अत्यंत मृदु होकर के ही विराजमान हैं और उस मान में अत्यंत कोमल मान धारण करती हुई श्री प्रिया विराजमान या तो वो अत्यंत तो कोमल है अति सूक्ष्म सूक्ष्मान है या अति सूक्ष्मान है सूक्ष्मान या अति सूक्ष्मान सूक्ष्मान का तात्पर्य है कुछ देर के लिए बाम होता है तुरंत तो ही श्री प्रिया मान जाती हैं, और अति सूक्ष्म का तात्पर्य है स्वाभाविक रूप में बाम तो केवल दो तरह के मान श्री निकुंज के इस बिहार में प्रिया के बीच में प्राप्त होते हैं या तो सूक्ष्म मांग सूक्ष्म का तात्पर्य है कि कभी बामदा में श्री प्रिया थोड़ा सा सखीगणों के कहने पर रस का आस्वादन प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा मान करें परंतु तो मान मानने पर भी जल्दी से मान जाती हैं। हारी होड़ देत नहीं प्यारी रस को निवर्णन किया कि श्री किशोरी जी यदि हार भी जाए तो होड़ नहीं देती है श्याम सुंदर यदि हार भी जाए तो होड़ नहीं देते हैं क्योंकि होड़ देने पर वह बिराह कहीं बढ़ेगा इसलिए बहुत सूक्ष्म रूप में कहीं ये मान धारण करके उनके विराजमान होते हैं हारी होड़ देते नहीं प्यारे हारने पर भी होड़ नहीं देती हैं और ना फिर बैठे और, और न कुंज त्याग करके कहीं दूसरी जगह रूठ करके विराजमान होंगी इसलिए सूक्ष्म मान तो तो ये तो हुआ में। और स्वाभाविक रूप में स्वाभाविक जो मान है वो ये है कि इनमें विराजमान जो स्वाधीन का है। नायक हैं होकर के विराजमान स्वाधीन का की सेवा करना या अनुकूल नायक का सहज स्वभाव इसी पृष्ठभूमि में श्री उत्थापन की लीला की जो अपूर्व मधुरमा है उस मधुरमा का हम सब आस्वादन प्राप्त करेंगे और वो आस्वादन भी श्री आचार्यों के अनुगत्य में रसकों के अनुगत्य में उस आस्वादन को प्राप्त करेंगे श्री रसकों के अनुगत होकर के हम यथावस्थित देह में उनके द्वारा बताए गए भजन की जो रहनी उसको अपनाए हुए हैं अर्थात स्वल्प भोजन स्वतंत्रता और अनुगत्य इन तीन चीज को अपना करके जब वे रसिक जन दशा में प्रवेश करते हैं तो उनके साथ उनकी कृपा से प्राप्त होने वाला और उनके द्वारा निर्दिष्ट उन्होंने जो हमको सिद्ध स्वरूप बताया उस सिद्ध स्वरूप में विराजमान होकर के हम भी श्री ये नवसखी जो हैं वो नवसखी भी गुरु मंजरियों के अनुगत अनुगत्य को ग्रहण करती हुई जो अग्रवर्ती निग्रह हैं उनके आश्रय को ग्रहण करते हुए सेवा सुखो प्राप्त करेंगी श्री स्वामी जी की कृपा जब होती है तब श्री स्वामी हरिदास कर परस माथ मानो रचखच चंद्र का रखी सखियन साथ यदि श्री स्वामी जी के श्री चरणाबिंद की वंदना की जाए और यदि वे माथे के ऊपर हाथ रख दें तो उन्होंने हाथ नहीं रखा मानव स्वरूप ही प्रदान कर दिया श्री जी बिहार करे हैं श्री स्वामी हरदास कर पंकज पर्षद माथ श्री स्वामी जी ने माथे के ऊपर हाथ रखा और इतने में ही मानव रचकच चंद्र का रचिश रखीसखिय मानो चंद्र का ही प्रदान कर दी अर्थात स्वरूप प्रदान कर दिया इस प्रकार गुरजनों के द्वारा निर्दिष्ट श्री किशोरी जी के द्वारा दिया गया जो स्वरूप और श्री गुरजनों ने जिसका बोध कराया उस अंत स्वरूप में विराजमान होकर के जब ये सखी जब श्री प्रिया लाल की उस सेवा में अवस्थित है में व्यतीत हुई मध्यान्ह व्यतीत होने पर सखी गणी ही प्रियालाल को लीला में प्रवृत्त और निवृत्त कराती हैं। यदि बिहार से दूर करना है तब भी सखी गणी कराएंगे और यदि बिहार में प्रवृत्त कराना है तब भी सखी गणी कराएंगे कहीं खेलते खेलते प्रिया लाल श्रमित हो गए होंगे तो कहेंगे कि अब रास को विश्राम प्रदान करें आप कुछ देर विराजमान हो आओ मैं आपके चरणों को पलौट दूं सखीगण उस समय श्री प्रियालाल को पधरा करके निकुंज मंदिर में ले जाएंगे प्रियालाल ऐसे अधीन हैं सखियों के कि जैसे सखी कहेंगे वैसे ही करेंगे वे निकुंज मंदिर में जाकर के विराजमान हो जाएंगे सखीगण चरण पलोटेंगे और यदि प्रियालाल में फिर से मिलन की उत्सुकता देखी और इन सखियों में उत्सुकता हुई तो सखियों की उत्सुकता देख करके ये स्वयं प्रियालाल को उस समय रस के लिए प्रवृत्त कर देंगी रस की तीन लहरी हैं। रस की प्रथम लहरी आती है वो सखी गांव में रस की द्वितीय जो लहरी है वो आती है श्री लाल जी में और रस की तृतीय लहरी जो है वो आती है श्री किशोर जी रस की ये एक सहज स्थिति है तो रस की प्रथम लहरी सखीगणों में विराजमान रस लहरी सखीगण श्री प्रिया लाल इन दोनों से प्रार्थना करती हैं। सखीना चाह रही हैं और उस समय श्री किशोर जी से लाल जी से प्रार्थना करती हैं कि किस दान प्रिया तेरे ही आस निदान प्रिया इनको इतना ही उन्मान प्रिया कर सज्जन को तो सम्मान प्रिया बोले अभी सखी हे राधे आप श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं इनको सम्मान करो प्रिया सखी के हृदय में प्रिया लाल की लीला दर्शन करने की अभिलाषा और सखी उस अभिलाषा को जब प्रिया लाल इन दोनों के सामने प्रस्तुत करती हैं, श्री किशोरी जी के गुणानुवाद का गायन करती हैं, किशोरी जी के गुणानुवाद का दर्शन करके रस की द्वितीय लहर श्री किशोरी जी में आती है पहले किशोरी जी में आएगी सखी से प्रार्थना करेंगी तो द्वितीय लहर श्री किशोरी जी में आएगी और किशोरी जो थोड़ी सी कृपाई दृष्टि से जैसे ही श्री श्याम सुंदर की ओर देखेंगे देखेंगे सखी ने जब ये प्रार्थना की कि पृथपाल प्रिया पृथपाल प्रिया तुम करुणा संध कृपाल प्रिया रहे मुकुट चरण कर लूट प्रिया एते पर दे प्रिया श्री श्याम सुंदर तुम्हारे प्रति कितने प्रणत होकर के विराजमान हैं हे प्रिया आप श्री शामसंदर को तनिक अपनी कृपा से करो आप जब कृपा को से अभिषिक्त करेंगे तो श्री श्याम सुंदर अपूर्व रूप से धन्य हो जाएंगे और हम तुम युगल के उस विलास का दर्शन करना चाहेंगे श्री सखी जब विकल होकर के प्रार्थना करती है और विकल होकर के प्रार्थना करने पर भी यदि श्री किशोरी जो कभी जानबूझकर के करके श्याम सुंदर की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए अपने हृदय के भाव को रोक करके विराजमान होती हैं सखी व्याकुल हो जाती है और कहने लगती है मेरे दृत नीर प्रिया लक्ष सखी पिय के तन पीर प्रिया श्री प्यारे के हृदय में पीड़ा का दर्शन करके मेरे हृदय में अत्यंत अत्यंत व्याकुलीर प्रिया हृदय धड़क रहा है आप श्याम चंद्र के ऊपर कृपा करें और जहां सखी के दृघ आवत नीर प्रिया सखी की आंखों में आंसू आए श्री किशोरी जो पदार किशोरी जी पे सखी की उस विकलता का दर्शन नहीं किया जाता है और दर्शन न करने पर जैसे ही प्यारे को कहीं मुस्कुरा के देखती हैं द्वितीय लहर श्री किशोरी जी में आई और किशोरी जी में जैसे ही दूसरी लहर आई कहीं कृपाणी दृष्टि से देखा श्री श्याम सुंदर प्रिया की लहर को प्राप्त करके तृतीय लहर श्री श्याम सुंदर में संचलित हो जाती है श्री श्याम सुंदर चंचल हो जाते हैं तो प्रथम लहर सखी में प्रार्थना द्वितीय लहर श्री किशोरजी में कृपालुता और तृतीय लहर सखीगण जो है श्री श्याम सुंदर उन श्याम सुंदर में चंचलता और जब चंचल श्याम सुंदर गलवइया देकर के श्री प्रिया के पास में आनंद पूर्वक विराजमान होते हैं उस समय सब सखीगण श्री प्रिया लाल इन दोनों की वंदना करने लगती हैं जय राधेश जय राधे राधे जय राधेश जय श्री राधे, राधे प्रिया लाल के अपूर्व गुण जो हैं उन गुणों का गायन करते हुए विराजमान उन हेतु सहचरी जी की अपूर्वूर्व वंदना जो प्रेम रंग में भरी हुई है प्यारी प्रीतम जिनके सदा अधीर होकर के विराजमान ये लीला जो सहचरी हैं उनकी ही अधीन है प्यारी प्रीतम के सदा जो अनु संग प्यारी प्रीतम के सदा ये सदा संग में रहती हैं और स्वयं प्रेम रस रंग में भरी हुई हैं इनकी प्रार्थना को सुनकर के श्री युगल सरकार उत्थापन लीला में आप जाकर के खड़े होते हैं सारी सखीगण लाल जाग गए उस समय सेवा की सामग्री तैयार करती है भक्ति और सेवा एक ही चीज है दो अलग अलग वस्तु तो नहीं है भज सेवाया धातु से ही बना है भक्ति शब्द जब वह भक्ति ही रागमई होकर के विराजमान उस समय विभिन्न सेवा की सामग्री ये सखीगा अनुगता होकर के अग्रवर्तनी के अनुगता होकर के ये सब सखीगण सेवा की सामग्री प्रस्तुत करते हुए विराजमान होती हैं। सब सखीगणों को चिंता जो है वो युगल की प्रीति को बढ़ाने की है सखियों का स्वभाव है कि दंपति के, के प्रीति को कैसे बढ़ाया जाए यही इनकी एकमात्र चिंता है इसलिए कोई अरगजा तैयार कर रही है कोई उत्थापन भोग की तैयारी कर रही है कोई बीवी की तैयारी कर रही है कोई चंदन घिस रही है इस प्रकार जितनी भी सखी वे सब संध्या सेवा की तैयारी में परिपूर्ण रूप से लगी हुई हैं अनुगत है नवनव रचना करत सखी जन गौर श्यामहित कुन कुंजन फिरत ललित गति लावत दल फल फूल हरस चित्र उस समय सखीगण श्रीमत श्रीमदावन की कुंजों में जो जाती हैं वृंदावन की लताएं कल्प लताएं कल्प कल्पक्ष हैं ये कल्प लता कल्प वृक्ष सेवा की सारी सामग्री तुरंत ही उपस्थित कर देते हैं श्री वृंदा देवी के आदेश को प्राप्त करके जितनी भी बंदे भी उन सबों ने नुकुंज मंदिर में सारी सामग्री एकत्रित कर रखी है और श्री वृंदा के परकर में विराजमान वे सब दासियां जितनी भी बंदे भी देवीगण वे सब सेवा की सामग्री पहले से सजा करके रखी हैं, उनको ही जब अग्रवर्तनी अनुवर्तनी सखी गणों के सामने प्रदान करती हैं उस समय शिवप्रिया लाला आप आनंदपूर्वक जागे और जाकर के सखी गणों को दर्शन दे रहे हैं शैया भवन ने जब तक युगल में रस का उल्लास कहीं बढ़ता नहीं है तब तक तो सखीगण पास में विराजती हैं। जब युगल के रस रसविलास को रस उल्लास को अत्यंत बढ़ा हुआ देखती हैं मन में ये विचार करके कि कदाचित हमारे दर्शन के कारण इस उल्लास की वृद्धि में बाधा न हो वे कोई बहाना बना करके मंदिर के बाहर निकल आती हैं। जब रसोल्लास अत्यंत अत्यंत बढ़ जाता है उस समय ये सखीगण फिर से उस लीला का दर्शन करते हुए होती हैं। निकट आय जो अनुग्रता है मंजरीगण है उनके साथ में संकोच नहीं है परंतु सखीगणों के साथ में प्रिय सखी प्रिय के साथ में किंचित को संकोच हो सकता है इसलिए एक बार रस्म प्रवृत्त करके सखीगण कहीं बहाने से नुकुंज मंदिर के बाहर स्थान करती हैं परंतु सर्वदा सर्वदा सेवा में ये प्रभुक्त हैं और जब रस की अपूर्व उत्कृष्टता विराजमान है उल्लास विराजमान है उस समय श्री निकुंज मंदिर में भी पधार करके ये प्रिया लाल इनको रस से सिक्त करती हुई विराजमान है कहीं श्री हस्त कमल से कमल मिला करके मुख कमल से कमल मिलाकर के नयन कमलों से कमल मिला करके चरण कमलों से कमल मिला करके कमल से कमल मिलाकर के श्री प्रिया लाल को अपूर्व सुख प्रदान करती हैं। कभी श्री प्रिया लाल को अत्यंत सुख की प्राप्ति हो यदि प्रेम की विफलता में उनके कहीं मुखारविंद अलग हो रहे हैं यदि जड़ अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं तो सखी प्रयत्न ये करती है कि वह प्रियालाल को जल न होने दे प्रियालाल को मूर्छित न होने दे, क्योंकि एक रस की रीति है कि प्रेमानंद बोशे, सही हैंदे प्रति भक्त महाक्रोध चेतन चरतामृत में एक रहस्य निरूपण किया गया कि प्रेमानंद बड़ा नहीं है सेवानंद ही बड़ा है प्रेमानंद यदि सेवानंद में कभी बाधा डालता है तो रसिक जन प्रेमानंद अवहेलना करते हैं सेवानंद को बड़ा करके मानते हैं इसलिए श्री प्रिया यदि श्याम सुंदर के मुख दर्शन करते हुए कभी स्तंभ दशा को प्राप्त हो जाएं, स्तब्ध हो जाएं, कभी जड़ता की जड़ता नाम करके जो संचारी भाव वो श्री प्रिया में उत्पन्न हो जाए तो सखीकरण प्रयत्न करेंगे यह जड़ता रहे नहीं या जड़ता जल्दी ही दूर हो जाए प्रिया लाल को झिझोड़ करके जगा करके वह ये कहेंगे अरे सखी इस समय मूर्छित होने का समय नहीं है इस समय श्याम सुंदर की रूप माधुरी के पान करने का समय है इस प्रकार प्रेमानंद बड़ी वस्तु नहीं है सेवानंद बड़ी है प्यारे की प्यारे जो तेरा मुखदर्शन करके तेरी सेवा कर रहे हैं प्यारे कोई सेवा से वंचित मत कर तू जो प्यारे की अपूर से सेवा करते हुए विराजमान है परस्पर उस सेवा से प्यारे को वंचित मत कर वंचित मत कर इसलिए प्रेमानंद बड़ी वस्तु नहीं है सेवानंद ही बड़ी वस्तु है और ये सखीगण श्री प्रियालाल इन दोनों के पास में आकर के उस समय दोनों को जगाती है रूप रस बिहार बार महा मधुर श्रवत सार नैनन की ओक पीवत ठाड़ी पुल पीवतरी और श्री प्रियालाल इन दोनों की जो रूप रस इनकी रूप रस बिहार का जहां समुद्र अमृत अपूर्ण रूप से बिहार बह रहा है ये सखीगण अपने नयनों का ओक लगा करके नैनन की ओक पीवत नेत्रों की लगा करके धड़ाधड़ धर पान करती हुई चली जा रही हैं और ऐसी प्रीति इन में विराजमान स्वयं भी मूर्छित नहीं होती और प्रिया लाल इन दोनों को भी मूर्छित नहीं होने देती हैं उस समय कोई सखी कहती है कि और किन माई होए मेरे है कही काम जगत में बड़े बड़े सुखों की उच्चावचता का वर्णन किया गया तैतृपनिषद इत्यादि में मानुषानंद से लेकर के ब्रह्मानंद तक बड़ी सीमाएं प्रस्तुत की गई परंतु वो जितने भी सुख हैं ब्रह्मानंद पर्यंत वे सारे सुख किस काम के और किन माई कोटिक सुख हों भले कितने भी करोड़ों करोड़ों सुख हों पर इन सखियों की दृष्टि से ये देखा जाए तो सखीगण स्पष्ट रूप से घोषणा कर देंगी, लेंगीवक घोषणा कर देती हैं कि मेरे है काम? ये सुख मेरे किस काम के बस मैं तो यही चाहता हूं चाहती हूं कि ऐसे ही तलप रचित पर देखो इनको सुहाग भाग मेह रसमूरत पौधे श्यामा श्यामा के तलप के ऊपर श्री श्यामा श्याम गलमियां देकर के शहन करते हुए विराजमान हो इनकी इस रूप माधुरी का मैं दर्शन करते हुए विराजमान हूं आगे लीला में युगल को प्रवृत्त कराने के लिए नित्य नव विचित्रता को प्राप्त कराने के लिए युगल को जगाती हैं और कह रही हैं कि बासर री सखे रहो कछु थोरो तू अब जुगल जगावत अरे अब बहुत थोड़ा सा समय रह गया है युगल को अब जगाओ ये ये कब तक में करते रहेंगे ये तो सुख मगन रस के लोभी हैं तुम परम प्रवीण हो तुम विलम्ब क्यों लगा रही हो विलम्ब क्यों लगा रही हो और उस समय सखी गण तब निकुंज मंदिर के भीतर प्रवेश करती हैं और निकुंज मंदिर के भीतर प्रवेश करके माने जब रस अत्यंत उल्लास को प्राप्त हो जाए उस समय तो संकोच है नहीं प्रारंभ में संकोच हो सकता है रस की अत्यंत उत्कृष्टता में तब संकोच नहीं है तो रस जहां महाउत्कर्ष को प्राप्त होकर के विराजमान उस समय सखीकर निकुंज मंदिर में प्रवेश करें युगल को निज सेवा सुख अतिरिक्त जो परस्पर जो सुख प्रदान कर रहे हैं इस प्रेम सुख के अतिरिक्त उस समय कोई दूसरी स्थिति है ही नहीं इसलिए भोजन शयन बिहार करक ललता की गोदी श्री ललता जी की गोदी में भी बिहार हो जाता है यद्यप रस की रीति में कहीं जो बिहार है उस बिहार के प्रारंभिक स्थिति में सखीगण निकुंज के बाहर आ गई और फिर जब श्री रस विलास उल्लास को प्राप्त होकर के विराजमान हुआ विवर्त को प्राप्त करके विराजमान हुआ उस समय रसोमादता की स्थिति में ये कहीं भीतर जाकर के भी श्री युगल को अपूर्व सुख प्रदान करती हैं कभी कव तक तकियान बिलगत यदि गदोला तकिया कहीं गिर रहे हैं उनको भी संभालती हुई ये सखीगण विराजमान हो जाती है अग्निवर्तनियों के साथ में तो कोई संकोच है ही नहीं जो उभय अन्न संगनी सखी हैं उनके साथ में कोई संकोच है नहीं अन्न मंदिर रूपी जो सखी है उसके सामने कोई संकोच नहीं जो सखी है उसके साथ में श्री प्रियालाल को बेहतर ब्यार करने में कोई संकोच नहीं इसलिए सर्वोत्तम सौभाग्यवती कोई सखी है तो वे श्री वृंदावन धाम है बोलो वृंदावन धाम की जय जहाँ कुंज मंदिर में प्रियालाल को तनिक भी संकोच नहीं कुंज के सामने कुंज सखी के सामने कहीं भी संकोच नहीं सैया सखी के सामने प्रियालाल कोई भी संकोच नहीं है अग्रवर्तनियों के आगे भी किंचित संकोच हो सकता है परंतु तो जो उभयर्तनी सखी हैं, उनके आगे अंगवर्तनी सखी और उभयर्तनी सखी इन दोनों के आगे बिल्कुल भी संकोच नहीं है और उनमें भी जो अनुगता सखी है दासी सखी मंजरी सखी उन मंजरी सखियों के साथ में तो बिल्कुल भी संकोच नहीं है सहेलियों के साथ में कहीं संकोच हो सकता है सखी सहेली सहचरी सहेलियों के साथ में कहीं संकोच हो सकता है परंतु सखी जो छोटी हैं उनके साथ में कोई संकोच नहीं जो सहचरी हैं रास में उनके साथ में भी कहीं संकोच नहीं श्री प्रियालाल लाल उस समय विराजमान प्रियालाल को जगाने के लिए मधुर स्वर में उस समय श्री ललता जी ने बीन ली और बीन लेकर के मधुर स्वर में गायन करते हुई कह रही हैं लाल की शोभा का कि लाल तुम रसनिध पाई प्यारी प्यारी पाई रस की निधि जो प्यारी है वो आपने प्राप्त की है अब श्री ललता जी का जो बीन वादन वो अपूर्व मधुर होकर के बिराजमान श्री वीणा के स्वर को सुनकर सुन के श्री युवा सरकार जा भी श्री नुकुंज मंदिर के द्वार के ऊपर शुभ सारिका विराजमान है और वे शुक्र सारे का मध्यान्ह में श्री युग सरकार को जगाने के लिए मध्यान्ह के बाद में युवा सरकार को जगाने के लिए मिथ्या कलह करते हैं और मिथ्या कलह करते हुए यह कहने लगते हैं सारका कहती है कि श्री श्याम सुंदर जो है वो सुख कहते हैं श्याम सुंदर बड़े होकर के बिराजमान सारिका कह रही है कि ना हमारी श्री किशोरी जो हैं वो ही बड़ी होकर के बिराजमान है ऐसे सुख सारिका कहीं परस्पर परस्पर झूठ ऊप में ही वाद विवाद करते हैं सुख कहता है हमारे श्याम सुंदर ऐसे सौंदर्यम ललना भिश्व स्वामी जगनमोहन के जगन्मोहन वे स्वामी उनका सौंदर्य ऐसा जो ललनाव के भी धैर्य का हरण करने वाला है उनके पराक्रम का तो कहना क्या ज्योति फुहारो कुंज को प्रकाश निकुंज मंदिर से अपूर्व जो ज्योति प्रकट हो रही है ऐसा ज्योति का फुहारा प्रकट हो रहा है वह ज्योति का फुहारा ही है ब्रह्म और उस ब्रह्म से ही सारे जगत का प्रकाशन हो रहा है यद द्वैतम ब्रह्मोपनिषदि सोस्य तनुभा श्री प्रियालाल के श्री अंग की कांति रूप में वो अपूर्व ब्रह्म विराजमान कांति स्वरूप से अलग नहीं है स्वरूप ही कांति है कांति और स्वरूप में कोई अंतर नहीं किया जा सकता है इस परंतु ब्रह्म कांति के समान निर्गुण निराकार हो करके सामने विराजमान और उस ब्रह्म के द्वारा उस अक्षर ब्रह्म के द्वारा ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हो जाए श्री प्यारी जो जिस समय मधुर स्वर से चले उस समय आपके चरण के नूपुर की ध्वनि हो आभूषण की ध्वनि हो और वह ध्वनि ही अक्षर ब्रह्म होकर के विराजमान है श्री प्यारी पद नूपुर कलरव हो और पर ब्रह्म कही सोई उसी का नाम पर हो करके विराजमान हो जाए अक्षर ब्रह्म हो करके उसी का नाम विराजमान हो जिस अक्षर ब्रह्म के द्वारा संपूर्ण क्षर ब्रह्म आगे प्रकट हो वही जब उन्मेष को प्राप्त करे तो उसके द्वारा ही वह अक्षर ब्रह्म ही कहीं स्वर के रूप में मातृकाओं के रूप में अपूर् रूप से अपने आप को प्रकट करते हुए विराजमान हो हु। सारका कह रही है कि अरे सुख रहने दे रहने दे श्री राधिकाया प्रियता स्वरूपता सुशीलता नर्तन गान राजोहन चित्त मोहनी हमारी श्री किशोरी जी की जो प्रियता स्वरूपता है वह नर्तन गान चातुरी श्याम सुंदर के भी चित्त को हरण करने वाली है प्रिया लाल इन दोनों की प्रशंसा कर रही है झूठ मूठ में प्रतिद्वंदिता करते हुए शुक की महिमा का गायन करें सारिका श्री स्वामी जी की महिमा का गायन करें और झूठ मूठ में यह विवाद कर रही है। शुक हैं सुख कहें कृष्ण सुंदर है सारिका केहे नहीं श्री राधिका परमपरम सुंदर होकर के विराजमान है श्री शुक्र यदि कहें श्याम सुंदर अपूर्व रूप से श्रेष्ठ होकर के विराजमान मंज बाक नाम करके जो सुख वो मंज बाक सुख कह रहे हैं कि वंशी धारी जगन्नारी चित्रहारी ससारे के बिहारी गोप नारी भी जिया मदन मोहना उन मदन मोहन की जय हो जय हो जो वंशी धारण करने वाले हैं श्री किशोरी जी के चित्त को सहज रूप से आकर्षित करते हुए विराजमान बिहारी गोपनारी भी जो यहाँ हम हमारी के साथ में से रास करते हुए विराजमान जी मदन मोहन उन मदन मोहन की जय हो जय हो परंतु कलोक्त सार का उत्तर देती हुई कह रही है कि अरे शुक्र मोंगी रहे मोगी रहे चुप रहे चुप रहे अरे श्री शाम सुंदर की शोभा श्री किशोरजू की शोभा से ही अधिक सुंदर होती है राधा संगे यदा भाती तदा मदन मोहन विश्व विश्वमोह भी स्वयं मदन मोहित जब श्री राधिका के संग में श्याम सुंदर विराजमान उस समय वे मदन मोहन है अन्यथा मोहन होने पर भी वे स्वयं किशोरजू की एक कृपा कोल को प्राप्त करने के लिए मदन से मोहित होकर के विराजमान मदन कौन बोले श्री प्रेम उसका ही नाम है मदन प्रेम नाम, काम प्रेमायण कामत प्रेम का नाम ही है मदन मदन और वह राधिका उनको भी मोहित करने वाले श्री श्याम चंद्राम मदन मोहन का तात् मदन माने काम ब्रज में काम किसको कहेंगे प्रेम को प्रेम स्वरूप कौन है श्री राधाराण महाभाव स्वरूपा और उन महा और को जो मोहित करते हैं उनका नाम है मदन मोहन तो वे श्री मदन मोहन तो ये सुखसारिका जहां पर अपूर्ण रूप से मिथ्या कलह करते हुए बेरायमान हैं। सुखसारिका के उस कलह को श्रवण करके श्री वृंदाजी श्री ललता जी की वीणा को श्रवण करके श्री प्रियालाल अलसाते हुए जाग रहे हैं इस समय श्री किशोरी जी की जो अपूर्व शोभा वो बिक्षित मै शोभा उस विचित में शोभा का क्या वर्णन किया जाए अद्भुत शोभा है उसमें अत्यंत अत्यंत स्वल्प श्रृंगार श्री प्रिया ने इस समय धारण कर रखा है विच्छितमय जो शोभा है उसको धारण करके द्वेलर मोतिन की कंठ में मोती की दो ल एक पुंजा पोत को मोती की लड़के बीच में एक पोत का पुंजा विराजमान है सादा नेत्रिन दृष्टि लागे जिन मोरी अलसाई हुई दृष्टि जहां कज्जल भी कहीं पूछा हुआ विराजमान है जो अंग संघ की सखी उन्होंने मानो अपने श्रृंगार का परिवर्तन कर लिया और जो सखी उस विलास में जहां पहुंच गई वह वहां ही ठिठकी हुई रह गई पीक रूपी सखी यदि कहीं मस्तक पर पहुंची तो वो मस्तक पर ही सखी प्रिया लाल की उस विलास की शोभा का दर्शन करके वहां ही ठिटकी हुई रह गई अन्य रूपी सखी यदि उस रसबिलास के हलचल में उस रसविलास के आवेग में यदि अधर पर पहुंच गई तो वह अधर पर ही ठिठकी हुई रह गई यदि अलग रूपी सखी कभी श्याम की उत्सुकता देख करके श्याम जब श्री प्रिया के श्री चरणारिंद में प्रणाम कर रहे हैं कि देह पदपल्लव पल्लव उस समय श्री प्रिया के साथ में वो अलग तक रूपी सखी भी श्याम को संभालने के लिए यदि उनके श्रीमस्तक पर पहुंचे तो वहां ही वह ठिठकी हुई रह जाए सखी प्रेम में विभ्व है ऐसे ही अंग जो सखी है वे अंग सखी भी प्रेम में अपूर्ण रूप से विबल होकर के जो जहां पहुंची वह वहां ही ठिठकी हुई रह गई है इन सखियों को अपने स्वरूप का अपने स्थान का भी अब पता नहीं है कि मैं कहां से चली थी कहां पर पहुंच गई हूं तो सादा नेत्रन दृष्टि लाभ जिन मोरी श्री श्याम जो नैनों का कज्जल वो कहीं अधरों के ऊपर अपूर्ण से शोहा को प्राप्त हो रहा है हाथ हाथ चार चार हाथ चार चार पाइन एक साथ में श्री प्रियाजी ने धारण कर रखी है चरणों में एक साथ चूड़ा चौपहरु चरण में जो चूड़ा धारण कर रखा है वो भी घुघरू वाला नहीं है वो भी कहीं उनमें अंकुर निकल रहे हो वो नहीं है कहीं लाल के कोमल श्री अंग में खुरसट नहीं लग जाए इसलिए चौपहेलो चूड़ा चूड़ा जो है वो भी चौपहेलो जो एडी से चिपका हुआ अपने से शोभा को प्राप्त हो रहा है शयन में युगल को परम सुख प्रदान करना वाला होकर के बराजमान ऐसा जो चूड़ा है वो धारण कर रखा है एक ट रहे श्री हरी उस शोभा का दर्शन करते हुए विराजमान है एक मर्गजी साड़ी उस समय साड़ी की चुनवट वो मुसी हुई अपूर्व रूप से मर्गजी साड़ी वह अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है अचरा की बाई जो है वह अद्भुत होकर के विराजमान एक सारी न्यारी और की बाई गति मोर फेरी श्री के स्वामी श्यामा बिहारी बस भय हरे हरे सदकन और उस समय श्री प्रियालाल श्री श्याम सुंदर उस समय हरे हरे धीरे धीरे अनुकूल होकर के प्रिया का रुख देख करके नयन का रुख देख करके जहां पर रुख देख करके ही सर्वदा बोलना जहां पर जो चलना है वो रुख देख करके ही सर्वदा सर्वदा चलना है श्री श्याम सुंदर भी अत्यंत अनुकूल नायक होकर के अत्यंत रुख देख करके प्रिया का धीरे धीरे पास में चल रहे हैं हरे हरे सरगन मेरी श्री प्रिया लाल दोनों पास पास सरकते हुए विराजमान हो हो रहे हैं। रहे हैं रहे हैं। सखीगण उस उस शोभा शोभा का का रूप से वर्णन वर्णन कर रही रही और करके विमोहित निकस सड़क बिराज अवलोकत दर्पण मुख सुख में कोट मदन छविन लाजे। उस समय सुप्रिया लाल दोनों चिकके बाहर निकल के पधारे सामने सखी दर्पण लेकर के आपकी मुख माधुरी का दर्शन करा रही हैं और अपने उस शोभा का दर्शन करके प्रियालाल उस समय श्री लाल प्रिया जी की ओर कहीं चंचल दृष्टि से देख रहे हैं श्री प्रिया कुछ सखचाती हुई लाल का दर्शन करती हुई विराजमान हो रही हैं सारी सखीगण बलिहारी ले रही ले रही हैं कि जय जय राधा रसिक ने रसिक बिहारी जोरी बनी जय श्री श्यामा लाल मनमोहन मन, मन चारण श्री मनमोहन के मन में अपूर्व प्रीति को उत्पन्न करने वाली प्यारी होकर के श्री किशोरी जी लाल के यह मन ललक रहे के कब हूं प्रिया प्रसन्न बदन है मोतिन ने मोतन नेहे श्री लाल जी के हृदय में ये अभिलाषा कि श्री किशोरी जी कभी प्रसन्न बदन होकर के मेरी ओर देखें यदि उनकी प्रसन्न दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए मैं कृतकृत हो जाऊंगा मैं अनुग्रह हो जाऊंगा प्रिया की कृपा को निरंतर, निरंतर चाह रहे कर रहे हैं अब चरण चार जावक के चित्र सुनंग बनाऊ अभिलाषा है बोली इस समय बड़ा सुंदर सेवा का अवसर आ गया श्री मध्यान्ह योगपीठ मिलन में निकुंज मिलन में श्री प्रिया श्र, स्वामी जी का श्रृंगार तो को पुनः सुव्यवस्थित करने के लिए कब वह अवसर हो कि मैं प्रिया के चरणों में चार जावक के चित्र सुरंग बनाऊं सुंदर जावक उनके श्रीअंग में चरणों में दोबारा लगाऊ यहां पर तो नृत्य हमारे राधा व्लभ लाल का जो स्वरूप है वो नित्य दूल्हे दुल्हन का स्वरूप सदा नित्य दूल्हे का श्रृंगार होता है राधा और कहीं भी दर्शन कर लो कभी दर्शन कर लो दूल्हे का श्रृंगार श्री हस्त में मेहदी चरणों में जावक ये नित्य दूल्हे दुल्हन होकर के ये बेराइमान तो श्री श्याम सुंदर अभिलाषा कर रहे हैं बोले अवसर हो श्री प्रिया के चरणों में सुंदर जावक के चित्र सुरंग बनाऊं पुनः अनुराग कमल मुख जब बीरी खंडक पाऊ शिवप्रिया के अर्ध तांबूल को कब मैं प्राप्त करूं प्रार्थना कर रहे हैं जूठन पाई है और पा पर हाहा खाए और जो ठाकुर कहे बोली है सकुच तमिक है जाए इंदु कुंज मंदिर में लाल जी की स्थिति ये है कि जाचक जूठन पाई है कि श्री प्रिया जी के अर्ध को प्राप्त करूं पुण्य अनुराग कमलमुख जब बीड़ी खंडित पाऊं अभिलाषा कर रहे हैं सखीगण जो हैं उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि श्री प्रिया जी की अधिक की बीड़ी हमको प्रदान कर दो जूठन पाई है और पापर हाहा खाए पैरों में गिरकर के हाहा खाते हैं और जो ठाकुर कहे बोले यदि यहाँ पर श्री प्रिया लाल कोई लालजी को कोई ठाकुर को कह के बोल दे तो सकुच तन कह जाए आप जा जाते हैं हैं मन में विचार करते हैं कि जी की अधीश्वरी तो श्री राधिका है हा मुझे ठाकुर कहने इनके आगे अलग से कहना हो तो अलग से कह लेना पर इनके आगे मैं ठाकुर कहा हूं मैं तो इनका भी सेवक होकर के विराजमान हूं ऐसे आप संकोच प्राप्त करके विराजमान हो अपने ही करके नख सीख लो भूषण बसन बनाऊं और हित ध्रुव अपने हाथ से श्री प्रिया के आभूषण इनको धारण करते हुए मैं विराजमान हूं इस प्रकार श्री उत्थापन लीला में जिसका आप दर्शन करेंगे कल के कथा प्रसंग लीला प्रसंग में उस समय श्री श्याम सुंदर का जो अनुकूल नायक स्वरूप और श्री स्वामी जी जो का जो स्वाधीन भर्त का स्वरूप वो अपूर्ण रूप से सामने प्रकट होगा श्री श्याम सुंदर प्रिया के श्री चरणागुन में उस समय जावक लगाते हुए विराजमान हो, हो रहे हैं सब सखीगण विमोहित हो रही हैं। कि लिथत मयूर चंद्र का तन पर अद्भुत छम निर्हारत जावक चित्र बनाए सवारत सफल सफल सवमानत हित ध्रुवतें दुर्लभ सविन्न रसक मरम पे जानत श्यामा के चरणन की बलिहारी श्री श्यामा के जो चरण उन चरणों की बलिहारी क्या निरूपण की जाए जिन चरणों में अपूर्ण रूप से विभिन्न जो चिन्ह वे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं अपूर्व अलग तक विराजमान उत्तुंग जो नख परम कोमल कमल से भी सुंदर कोमल चरण चारोर अलग तक जो है वो अलग तक की शोभा पगथली लाल होकर के विराजमान उनके ऊपर अतिरिक्त अलग तक जो है वो अलग तक की शोभा चरण जो है उनमें छत्रास ध्वज पुष्प बल पद्मोर्ध रेखाकुशम अर्धेन्दु यव मनया शक्तिम गदाम शक्ति बेदी कुंडल मत्स्य पर्वतरम धत्तेरणचिन्हशोर जी के श्री चरणारिंद में विराजमान है अपूर्व से छत्रसी ध्वज पुष्प बलियम छत्र असी ध्वज बल्ली पुष्प वलय पुष्प का एक कड़ा, पद्म ऊर्ध्व रेखा अंकुश अर्ध इंदु, इंदुन ये सब चरण चिन्ह जो है वो विराजमान हैं। ऐसे चरण चिन्हों से सुशोभित कोमल चरण जिनमें सुंदर जावक विराजमान हैं, उन जावक के ऊपर श्री प्रिया ने चरणों में सुंदर बिछवा, उनको धारण कर रखे हैं कभी विशेष समय जब रास हो उस समय पदपत्र धारण करें अन्य पदपत्र जो है वो मिलन में कहीं बाधा देने वाले इसलिए विचित्र में श्रृंगार में केवल बिछुआ जो है उनको धारण कर रखे हैं पदपत्र जो है ऊपर जो प्रत्येक चरण की अंगूठी के साथ में जुड़े हुए हैं और नीचे जो पहुंची है उस पहुंची के साथ में श्री चरण जो है उन चरणों के साथ में जो जुड़े जो हुए हैं वो पदपत्र धारण नहीं किए हुए हैं केवल बिछुआ जो है उनको धारण करके विराजमान और उनके ऊपर सुंदर जो चौपहलू चौका वो चूड़ा वो अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रहा है और श्री श्याम सुंदर श्री प्रिया के उस चरण नूपुर को कहीं थोड़ा सा ऊंचा सरका करके अपने श्री हस्त से श्री प्रिया के श्री में जो जावक लगाते हुए सुशोभित हो रहे हैं अपूर्व लुठत मयूर चंद्र का तिनपर बाद चरणों में प्रणाम करते हैं मयूर चंद्र का श्री प्रिया के चरणों के ऊपर लुठत लुढ़कती हुई शोभा को प्राप्त हो रही है ऐसे अपूर्व अपने हाथ से प्रिया को आपने सजाया है सारी सखीगण उस शोभा का की उस कलात्मकता का दर्शन करके अपूर्व से रिझ नहीं हैं श्याम सुंदर साब कलाओं में परम प्रवीण होकर के विराजमान जावक जुत जुग चरण लली के अद्भुत अमल बिल्कुल निर्मल होकर के ये चरण अनूप दिवाकर दिवाकर ही, दिवा ही प्रकट हो गया हो सूर्य जो है सूर्य जैसे अपने अपूर्व प्रकाश को फैला रहे हो ऐसे चरणों से अपूर्व प्रकाश फैल रहा है मोहन मानस कंजकली के जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं हो तब तक कमल नहीं खिलते हैं श्याम सुंदर के हृदय कमल को खिलाने के लिए श्री किशोर जी के चरणों से निकलने वाली जो अपूर्व ज्योति है वही इनके हृदय को खिलाने वाली है संचिते भगवत चरणार्थन उस श्लोकू पर किया बोले श्री श्याम सुंदर की जो चरण चरणार्बन है ध्यान योग में वो श्याम सुंदर के जो चरणार्थ वो ही कितने मधुर जो भक्तों के हृदय कमल को सर्वदा सर्वदा खिलाने वाले होकर के जिनमें नक्षचंद्र जो हैं उनकी ज्योता जो ज्योति जो है उसके द्वारा भक्तगणों के मन के अंधकार को दूर करने वाले वे चरणार हैं श्री किशोरी जी के चरणार्ण का तो कहना ही क्या अद्भुत अमल अनूप दिवाकर वे वो सूर्य हैं जो श्याम के मानस कंज की कली को मानस कमल की कली को खिला देने वाले हैं मंजुल मृदुल मनोहर सुख निधि परम कोमल परम सुंदर मंजुल सुंदर सुंदर हूं और साथ ही साथ में कोमल उनकी कोमलता भी अद्भुत सुख निधि है सुभग श्रृंगार निकुंज गली के ये ये सुभग श्रृंगार सुंदर श्रृंगार जो है वो श्रृंगार स्वरूप को धारण करके विराजमान हैं कामधेनु रूप होकर के चिंतामणि होकर के विराजमान सुर कामधेम चिंतामणि भगवत रसिक अन्य ललि के अली के जो अन्य अलीगण हैं उनके हृदय की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले श्री किशोर जी के भी चल सारी सखी उस समय धूप आरती करती हुई विराजमान हुई उत्थापन होकर के धूप आरती धूप आरती श्री युगल के हृदय में भोग की अभिलाषा बढ़ाने के लिए धूप आरती क्योंकि धूप की गंध युगल के हृदय में भोजन की अभिलाषा को बढ़ाने वाली श्रृंगार में भी धूप जहां प्रसाद रूप होकर के विराजमान क्योंकि श्री प्रिया जब स्नान करके आए तो केश भीगे हुए जो हैं उनको धूप में उस समय सुभाषित कर यह श्रृंगार की एक पुरानी पद्धति रही और भोजन के साथ में भी धूप यह कहीं भोजन में रुचि को उत्पन्न करने वाली इसलिए कहीं भोग लगाने के पहले उत्थम उत्थापन भोग के पहले सुंदर धूप जो है वो धूप प्रदान कर रहे हैं सो धूप दीप कर चरच सुगंध सुंदर सुगंध जो है उनको लगा करके तलमेवा विविध मिठाई इनको से प्रदान कर रही हैं सुंदर फल मेवा सूखी जो है वे वे तो मेवा है, मेवा सूखी जो सुंदर फल उनको आप प्रदान कर रही है तरमेवा और विविध मिठाई इनको आनंद पूर्वक सुंदर जलपान के साथ ला करके प्रदान किया है आचमन करके अर्घ दे सादर सुख सुंदर सुंदर उस समय प्रिया लाल को मुखशुद्धि करा करके और फिर भोजन करने के लिए आनंदपूर्वक अर्घ दे करके हाथ धोला करके और श्री प्रियालाल को भोजन करने के लिए विराजमान किया है अर्घ पाद्य आचमनी स्नानी ये चार प्रकार के जल होते हैं जो हाथ धोने के लिए जल दिया जाए उसका नाम है अर्घ हस्तो अर्घ्यम मुखे आचमनियम मुंह धोने के लिए कुल्ला करने के लिए जो जल दिया जाए उसका नाम है आचमन जो पैर धोने के लिए चरण धोने के लिए जो जल दिया जाता है उसका नाम है पाद पाद अर्घ पा, पाद्य अर्घ आचमनी और स्नानी स्नान करने के लिए जो जल दिया जाए वो उसका नाम स्नानी तो अर्घ दे मानी श्री प्रिया प्रक्षालन करा करके आनंद भोजन कराने के लिए विराजमान हुई है श्री प्रियालाल अरस परस एक दूसरे के मुख में गर्सा देते हुए बेराईमान ऐसे सब सखी उस समय प्रियालाल को उत्थापन भोग अरोगा करके जब आप वन विहार करने के लिए आप पधारे आनंदपुर और मुख्युद्ध लेकर के वन विहार करने के लिए पधारे श्री फूल सखी जो हैं उनकी कुंजी में पधारे ये फूल सखी एक सखी का भी नाम है वृंदावन के जो अनंत सखी सक्थी, उन सखियों में एक सखी का भी नाम है फूल सखी सो फूल चले दो लाल बिहारी फूल सखी की फूल नेहारी फूल सखी की फूल फूलन देख करके ये चले श्री रसको ने वर्णन किया जोवन फूल बसंत ऋतु जहां फूल और बसंत इन दो शब्दों का प्रयोग हो वहां फूल शब्द का अर्थ होता है श्री प्रिया लाल के श्री अंग से प्रकट होने वाला अपूर्व कैशोर का जो लाश कईशोर का जो चमत्कार उसका नाम ही है फूल ये फूल माने फूल नहीं है फूल तत्वता तो श्री प्रिया फूल सखी भी है माने एक सखी का नाम भी फूल है परंतु फूल जो है वो फूल लीला में श्री प्रियालाल के श्री अंग अंग अपूर्ण से फूल रहे हैं और सखीगढ़ कह रही हैं बोले अरे सखी डहडो फूल गुलाब को अरे प्यारे के मुख का दर्शन कर ये डहडे गुलाब के फूल के समान कैसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं तो फूल जो है वो यौवन का प्रतीक है इसलिए श्री हरिप्रिया जी ने श्री महावाणी जी में आदेश प्रदान किया कि यौवन फूल बसंत ऋतु यौवन का नाम ही फूल और बसंत बसंत का माने यौवन जहां भी बसंत ऋतु आए वहां पर रसिजनों का ध्यान सीधा जाएगा श्री युवा सरकार के यौवन पर ऐसे फूल शब्द कहीं आए उसका सीधा ध्यान जाएगा श्री युवा सरकार के यौवन पर तो यौवन फूल बसंत ऋतु फूल और बसंत ये दोनों यौवन के ही प्रतीक होकर के विराजमान सो आज फूल सखी की फूल निहारी फूल सखी ने सुंदर पुष्प सजाए हैं सारी सखी सुंदर किशोरी, किशोर, किशोरी इनके समान ही, समान समान ही स्वभाव वाली हो करके सब सखीगण भी बिराजमान हैं इन फूल सखी की जो अपूर्व फूलन है उसका दर्शन करके शिवप्रिया लाल आप दोनों फूल कुंज में पधारे फूल संग सो है सहचरी फूल के साथ खुली हुई सहचरी जो है वो भी साथ में ही विराजमान है सब अपनी सब सोच सवारी अपनी अपनी सब ने अपनी सब सोच सामग्री जो है उसको ले रखा ब्रिज भाषा में सोच शब्द का तात्पर्य सेवा की जो सामग्री है उसको सोच कहते तो सारी सोच जो है उसको संभाल करके ये सब सखीकरण आनंद पूर्वक विराजमान है कोई चमर करती हुई विराजमान है कोई बीजन करती हुई विराजमान है कोई झाड़ी लिए हुए कोई मुकुर लिए हुए सब उस समय पुष्प वाटका में आनंदपुर पधारे श्री प्रियालाल आनंदपुर बन में जो पधारे, पावणे की करो रचना सुनो सखी मन भावती अहोरी अवपेखीय बन केल चिन्ह सुहावती श्री प्रियालाल के श्रीअंग में मिलन के जो चिन्ह हैं वे अपूर्ण रूप से शोभा को प्राप्त कर रहे हैं ऐसे परस्पर अनुररक्त श्री प्रियालाल दोनों जो वृंदावन में पधारे सब सखीगण प्रार्थना कर रही हैं कि पावर इनकी करो रचना पर हम कोमल श्री किशोरी जो हैं लाल जी के चरण कितने सुकोमल हैं अरे कहीं वृंदावन की कोमल अत्यंत कुशेष है जो घास वो घास भी कमल की जो पराग कर्ण है वो भी कहीं इनके चरणाबिंद में कहीं गढ़ते न हो वो भी इनके चरणाबिंद की तुलना में अत्यंत कठोर हैं इसलिए अरी सके पावर इनकी करो रचना प्यारे के पधारने के लिए स्वागत के लिए पावड़े की रचना करते हुए विराजमान सब ऐसे श्री प्रियालाल के सामने पुष्प जो है वो पुष्प बिखेर रही हैं वृंदावन के वृक्ष अपने आप ही पुष्पों का पावड़ा बनाते हुए चले जा रहे हैं श्री प्रिया रस में मतवाले हाथी के समान जिस समय चल रही हैं उस शोभा का क्या वर्णन श्री श्याम सुंदर ने बामभुजा श्री किशोर जी के स्कंध के ऊपर शोभा प्राप्त हो रही है श्री किशोरी जी ने अपनी भुजा श्री विशाखा के स्कंध के ऊपर डाल रखी है श्री लाल जी अपनी दक्षिण भुजा को श्री चंपकलता जी के स्कंध के ऊपर रखे चल रहे हैं श्री चंपकलता जी ने अपनी दक्षिण भुजा श्री इंदुलेखा जी के ऊपर डाल रखी है और इस प्रकार सब उस समय श्री प्रिया लाल का पर हुई चल रही हैं रस की रीति पर सेवा करने वाले बहुत हो। तब क्या किया जाए बोले एक दूसरे का हाथ लगा लो पल्ला पकड़ के खड़े हो जाओ सबकी सेवा हो जाए तो श्री प्रिया का पर्रम्भ करने के लिए सारी सखी उत्सुक हैं उस समय श्री श्याम सुंदर के माध्यम से प्रिया का स्पर्श करती हुई सब सखी मानो गलवैया देकर के एक की गलवियां दूसरी दूसरी की गलवैया तीसरी ऐसे देते हुए सारी सखी आनंद पूर्वक इस प्रकार पढ़ार रही हैं। अब श्री वृंदावन की शोभा श्री सखियों के हृदय में जो उत्कंठा उत्पन्न हुई श्री प्रिया जी की करुणा का दर्शन करके प्रिया जी की उदारता का दर्शन करके श्याम सुंदर के हृदय में रस की तृतीय लहर उत्पन्न हुई सखियों के हृदय में अभिलाषा है कि प्रिया लाल इस समय खेलें सखी जब प्रिया से कुछ कह रही हैं, प्रिया ने अनुराग सहित उस समय श्याम सुंदर को देखा प्रिया के हृदय में रस का जो संचार हुआ मुख के ऊपर कोई अपूर्व चमक प्रकट हुई जो मुख्य ऊपर चमक प्रकट हुई श्री लाल जी के हृदय में भी क्रीड़ा करने की अभिलाषा उत्पन्न हो गई रस की प्रथम लहर सखी में द्वितीय लहर करुणामयी लहर करुणामयी श्री राधिका में तृतीय लहर लीला में श्री श्याम सुंदर में तृतीय लहर उत्पन्न हुई सो श्री श्याम सुंदर किशोरी जी से कहने लगी बोले हे प्रियाजु दुरादुनी का जो खेल जो सखी खेलना चाहती हैं और जो आपने जिसके लिए आज्ञा प्रदान की चलो दुरादुनी का खेल हम खेलें श्याम सुंदर तो चंचल हैं और चंचल होकर के इस चंचलता के स्व अवसर को आप कभी अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते इसलिए परम परम उत्सुक होकर के श्री श्याम सुंदर जो दूरा रंग रली प्रथम होड़ बद जाए छिपे हरे अति गहवर जहां कुंज भली श्री श्याम सुंदर अत्यंत गहवर जो कुंज हैं उन अत्यंत गहवर कुंज में जाकर के आप छिप गए श्री लालजी तमाल कुंज में छिप गए ये तमाल कुंज श्री लालजी की शोभा को अपने रूप से प्रकट करने वाली और लालजी को अपने स्वरूप में छिपाने की इस समय अभिलाषा है तो लाल को अपने स्वरूप में छिपा करके श्री तमाल कुंज जो है वो विराजमान हो गए माल भी श्याम तमाल भी, भी त्रिभंग ललित श्री श्याम सुंदर भी त्रिभंग ललित होकर के यदि प्रिया जी कह रही हैं कि है वंशिका रसिक बोले श्याम सुंदर वंश का रसिक आप तीन जगह से टेहे हो आदि मध्य अंत आपकी जय हो जय हो श्री श्याम सुंदर किशोरी जी को तुरंत उत्तर देते हैं बोले प्रिय हम तो तीन जगह से टेढ़े हैं आप तो अष्टा बकरा हो आपको प्रणाम हो वाच कचे भू विदृष्ट स्मृत प्रयाणे वु इत वक्रा अष्टावक्रा ये तम बोले हम तो तीन जगह से टेढ़े हैं आदि मध्य अंत ग्रीवा न्यारी टेढ़ी कटि न्यारी टेढ़ी चरण न्यारे टेढ़े बंशी वादन करते हुए विराजमान है तो हम तो तीन जगह से टेढ़े हैं आप तो अष्टा बकरा होकर के आठ जगह से टेढ़ी होकर के विराजमान हो बोले कहा, कहा, कहा? बोले वाच वचन जो है वो न्यारे टेढ़ कचे अलकावली जो है वो न्यारी टेढ़ी वाच कचे ध्रुवी भो जो है वो न्यारी टेढ़ी दृष्टव दृष्टि जो है वो न्यारी टेढ़ी वाचक दृष्टव स्मित मंद मुस्कान जो है वो न्यारी टेढ़ी प्रयाय जो चलना है वो अपूर्ण से टेढ़ा चलना भी नर्तन जैसी त्रिय गति जो है उनको लेकर के चल रही है और अब गुंठन अब जो है घूंघट पल्ले पल्लू की जो ओट वो भी टेढ़ी और हृदय में भी भाव जो है चकार के द्वारा हृदय का भाव तो आठ जगह से टेढ़ी हो वाच कचे अब वक्रा अष्टावक्रा एक बंदे ऐसे परस्पर प्रयास करते हुए जो श्री शामसिंधा जा रहे हैं श्री शामसिंधा सुंदर दुरादुरी के खेल में जो तमाल कुण्य में जाकर के छिपे सब ललता उस समय व्यापन हो रही हैं औचक जाए गये नागर प्रीतम की अभिलाष फली वृंदावन हित तो रूप जाओ बल अनुराग रेल उलझी ये तो अवसर है श्री प्रिया जी सब सखियों के सामने तो श्याम सुंदर दिख नहीं रहे हैं प्रिया जी के जब सखीगण जाए और श्याम सुंदर की जो अंगगंध है वो अंग गंध प्रकट हो रही है वो अंग गंध कहीं ना कहीं श्याम सुंदर को प्रकट करा दी सखी ढूंढ रही है और कह रही है बोले अभी सखी कुृजक कुलपते यही बात गंधा वृंदावन में इतनी फुले फुलवारी फैल रही है इस फुलवारी में अपूर्व सुगंध आ रही है परंतु ये जो सुगंध है ये सुगंध श्याम सुंदर की कुंद की माला की है अब श्री सखी गणों की नाशिका की तीव्रता का वर्णन क्या किया जाए ऐसी है, है ग्रहण शक्ति ऐसी अद्भुत विराजमान कि वृंदावन में इतने फूल खिल रहे हैं न जाने कितनी सुगंध आ रही है सर्वत्र गुलाब के अतर के छिड़काव हो रहे हैं परंतु ये इतनी सुगंधों के बीच में ये पहचान आए कि यह सुगंध तो है वृंदावन की फुलवारी की और यह सुगंध है श्याम सुंदर की माला बात की माला की यह गंध है और यह गंध भी कुंद की गंध नहीं है बल्कि कुंद की माला की गंध है, है।, है कुंद तो फुलबाणी में भी खिल रही है परंतु ये माला की गंध है और उस माला की गंध को श्रवण करके सुन करके आग्रहण करके सखी जो निकुंज मंदिर में भीतर प्रवेश करें शाम सुंदर तो एकदम घबरा जाए और जो घबराए सो ही आपके चार भुजा प्रकट हो जाए दो की जगह चार भुजा प्रकट हो जाए ब्रिज में पैठा गांव है वहां पर चतुर्भुज भगवान विराजमान है जहां चार भुजा देखी गोपी कारायण श्याम सुंदर को प्रणाम करने लगी बोले जय हो प्रभु प्रणाम है प्रणाम है हे नारायण श्री कृष्ण दर्शन हो ऐसे आप कृपा करो और प्रणाम करके लौट आविश कर्वती वैष्णवी तनु यस् भुजई जिष्णु ही गोपीनाम इ नंद नंदन जुषा भावोदय कुंचति मी जी ने वर्णन किया कि यदि कभी दुरादुरी के खेल में के खेल में श्याम अपनी दो भुजा की जगह चार भुजा प्रकट कर लें तो गोपिका रणों का भावोदय संकुचित हो जाए और हाथ जोड़ करके चली जाएं ये कहती हुई कि हे नारायण श्री कृष्ण दर्शन हो ऐसी आप हमारे ऊपर कृपा कर ऐसा कहकर के लौट आए परंतु श्याम का वो जो पटका रूपी सखी है वो श्री प्रिया के साथ में श्याम सुंदर को मिलाना करना, मिलाना चाहती है। आज वो पटका रूपी सखी अंग सखी उस तमाल वृक्ष के पीछे छिपे हुए श्याम सुंदर उनका सूचना देने के लिए निशिष्टार्था दूती बनकर के वह कहीं हिल गई जो पीतांबर हिला उस सखी के दौ के कारण श्री किशोरी जी को तुरंत पता लग गया बोले अरे ये पीतांबर है पकड़ पकड़ लिया पकल लिया इस तमाल वृक्ष के पीछे ही छिपे हुए हैं ऐसा मन में विचार करके तुरंत श्री किशोरी जी जो निकुंज मंदिर में गई सखी तो दूसरी दूसरी जगह गई हुई हैं ढूल रही हैं जो श्री प्रिया लाल दोनों निकुंज मंदिर में एकत्रित हुए श्याम सुंदर ने श्री प्रिया जी को अपने भुजपाश में बांध लिया बोलो श्री लाली लाल की जय वृंदावन बिहारी की जय सो सोचक जाए गए जब नागरिक प्रीतम की अभिलाष फली श्याम सुंदर की जो अभिलाषा थी वो अभिलाषा फलीभूत हो गई वृंदावन रूप जाओ बल उर्ग रेल उमल उल्लड़ी उलझी अपूर्ण रूप से अनुराग का जो रेला है अनुराग का जो प्रवाह है वो अनुराग का प्रवाह उस समय प्रकट हुआ श्री सखी अपूर्ण से हमारी सखी की जय राशेश्वरी की जय ऐसे जय जयकार कर रही हैं। अब बारी आई बोले अब श्री किशोरी जी छिपेंगे श्याम शर तो छिपे पंथ पकड़े गए अब किशोरी जी के छिपने की बारी आई जो श्री किशोरी जो आप कुंज मंदिर में जाकर के छिपी अब कह तो दिया मैं प्यारे से दूर जाकर के छिपूं, पंत प्यारे से कहीं दूर रहा जाए, पल का अंतर कांतर अवलोकन कल्पांतर ही बिहार महाभाव का लक्षण एक अनुभव श्री उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि क्षण श्री युग शतायतत्वम महाभावत्व एक क्षण जहां युग शत्रु होकर के विराजमान हो उसका नाम है महाभाव श्री प्रिया एक क्षण का जो भी सहन नहीं कर सके निकुंज मंदिर में जाकर के जो छिपी हैं छिप तो गई पंत प्यारे का मुख दर्शन न करके श्री प्रिया एकदम व्याकुल हो गई वहां ही मूर्छित होकर के आप विराजमान हो रही है हा प्राणनाथ हा प्राणनाथ कहकर के व्याकुल हो रही है श्री लालजी भी दोनों हाथ ऊंचे करके हे राधे हे राधे ऐसा कहकर के हे प्राण जीव आप कहा हो कहा हो ऐसा कहकर के एकदम आर्त हो गए यहां पर खेल खेल ही पूरा दृश्य ही परिवर्तित कर दे हो रहा है खेल आनंद पंत वही अपूर्व रूप से जो विरह की अपूर्वता वे विरह के सारे सात्विक भाव विरह के सारे संचारी भाव यहां पर एक साथ उपस्थित हो गए हैं श्रीप्रिया में विरह के जितने भी संचारी भाव उनका उदय श्याम में उन संचारी भावों का चिंता उद्वेग जड़ इत्यादि जो संचारी भाव हैं उनका उदय हो गया सुभुज दो उन्नत कर पुकारें कंठ गद्गद भरे कहां राधे प्राण जीवन शब्द ऊंचे स्वर करे ऊंचे स्वर का स्वर करते हुए उस समय व्याकुल हो रहे हैं श्री श्याम सुंदर की ये दशा देख सखी गण खेल भूल गए मन में विचार कर रही है बोले अरे यहां तो ये हंसी में क्या खसी हुई जा रही है व्याकुल हो गई सबने उसी समय सुंदर पुष्प उन पुष्पों को तोड़ा है लल सुंदर कमल जो हैं उन कमलों को लाई हैं, कमलों की सुंदर पंखुड़ी की शैया रचना की और विरह शैया को विरह शांत करने के लिए विरह विरहशैया की रचना करके श्री श्याम सुंदर को किसी तरह से किंकरी गणों ने श्री श्याम सुंदर को शैया के ऊपर शयन कराया श्यामचंदर तो विज तहा सुहांकर हम कह सोकर आवी कह रही है श्याम सुंदर आप हम दासियों को आदेश प्रदान करें हम किंकरियों को आदेश प्रदान करें अब किंकरी कहकर के बोलने लगी ये रस की रीति है एक अद्भुत कि कहा तो हो के और श्री श्याम सुंदर भी यद किंकरणी पूर्ण तस्या परसुष मऊले तस्वीर आया तत्के निकुंज भवनांगण मार्जनी श्याम कहा तो किंकरियों के प्रति श्याम सुंदर की काकबाणी होती है और आज ये माननी सखी गण भी श्री श्याम सुंदर से कह रही है कि प्यारे हम तो तुम्हारी किंग करी कि यह इस भाव को धारण करने वाली हो करके विराजमान है बताओ हम क्या करें क्या करें ललता बोले कहा प्यारी सो कहो श्री श्याम सुंदर ललताजी की ओर देखकर के देख कह रहे हैं प्यारी कहां है प्यारी कहा है श्री ललताजी उस समय कह रही हैं कि कुंज अंतर वो तो हैं निकट अति जान ही बोले हे शामसंदर, आप धैर्य धारण करो इतने क्यों हो रहे हो रहे अरे श्री आपका त्याग करके कहीं जा सकती हैं कुंज अंतर पर अरे हम इस कुंज में हैं हो सकता है श्री प्रिया किसी दूसरी कुंज में हो एक कुंज का अंतर है अरे एक कुंज से दूसरी कुंज में जाना है बीच में बस वृक्ष की लताओं की एक झीनी सी बाढ़ विराजमान है एक कुंज से दूसरी कुंज में गई श्री प्रिया मिल जाएंगी हम अभी उनको ढूंढती हैं ऐसा कहकर के श्री लता उस समय ललता उस समय ढूंढ रही है श्याम सुंदर से कह रही हैं बोले प्यारे तुम्हारी वंशी नाम निशिष्टार्था दूती है इस समय और दूतियों से काम नहीं चलेगा कोई पत्रहारिणी दूती है पत्र का ले जाने वाली उससे काम नहीं चलेगा कोई मालिनी दूती होकर के विराजमान उससे काम नहीं चलेगा कोई वृद्धा दूती होकर के विराजमान उनसे काम नहीं चलेगा दूतियों के अनेक भेद उन अनेक भेदों में सर्वोत्तम एक दूती है उस दूती का नाम है निशिष्टार्थादूति अर्थात जो किसी अर्थ को किसी कार्य को पूरी तरह से संपादित कर दे उस दूती का नाम है निशिष्ट आर्था दूती प्यारे तुम्हारी वंशी ही निशिष्ट आर्था दूती है जो कार्य कोई दूसरा नहीं कर सके वह कार्य ये वंशी कर देती है श्री प्रयागणों के में ये बंशी रूपी दूती जब जाएगी तो श्री अपने आप ही हुई चली आएंगी हमने यहां निकुंज में विराजमान होकर के प्रकट लीला में दर्शन किया कि आप जब गैया चराने के लिए जाओ और सारे सखा के हैं बोल भैया गैया कहा बिखर गई हैं हमारे बस की बात ना है गैया ने इकट्ठो कर लो शाम भैया शाम सुंदर बोले भैया मैं अभी इकट्ठा करू गैया के ऊपर चढ़ के अपना पटका फहरा करके पटका घुमा करके हियो हियो कह करके जो बंशी में गैयाओं का नाम लें जिस गैया का नाम लें वो गैया कहीं भी दूर हो खिंची हुई चली आए सारे सखा कन्हिया को हृदय से लगाए और कहे भैया जो काम हम ग्वालिया नहीं कर सके वो तेरी बंशी ने कर श्री श्याम सुंदर के चरणों का दर्शन लोक वेद की मर्यादा को पूरा नहीं कर सकता परंत प्यारे हमने यहां निकुंज मंदिर में विराजमान होकर के प्रकट लीला में तेरी लीला का दर्शन किया जब तू वंशी बजाए उस वंशी को बजा करके जितने भी गोपिकागण है वे प्रकट वृंदावन में जितने भी गोपकागन, वे रास की ध्वनि को सुनकर के प्यारे आपकी वंशी की तो बड़ी महिमा विराजमान है बंशी को बजाओ ना श्री श्याम सुंदर जब वंशी भी बजाए परंतु श्री प्रिया प्रेम में अत्यंत अत्यंत विफल हो रही है प्रिया का जब दर्शन नहीं हुआ श्री लालजी एकदम व्याकुल हो रहे हैं श्री किशोरी जी के पास में जाकर के कहें ललता जी उस समय पद्मासन लगा करके विराजमान हो और बोले मैं श्री किशोरी जी का ध्यान करूं और ध्यान करते हुए कह रही हैं कि जय के जय राधा रसिक मन मुकुट मनहरिणी प्रिय पराभक्ति प्रदाय कर कृपा करुणा निधि प्रिय बड़ा सुंदर श्री महावाणी जी का ये जो स्तोत्र है ये तो अत्यंत अत्यंत सुंदर स्तोत्र है जयत श्यामा अमित नामा वेद विध निर्वाचिये परा भक्ति प्रदाय कर कृपा करुणा निधि प्रिय जय त्यानंद कंदिनी जगबंदिनी बरबदनीय पराभक्त प्रदाय कर कृपा करुणा निधि प्रिय ऐसे श्री किशोरी जी की पराभक्ति प्रदाय जो श्री किशोरी जी उनकी जो प्रार्थना की सामान्य भक्ति नहीं पराभक्ति जो लोक वेद से पर होकर के विराजमान निगम निगम निगम माने वेद जो पर परतत्व का सीधा सीधा वर्णन करे उसका नाम निगम पर परतत्व को प्राप्त करने के मार्ग का साधन का जो वर्णन करें उनका नाम है आगम सो so, निगम निगम आगम आगम निगम के द्वारा भी वह गमनीय नहीं है आगम के द्वारा भी उस तक पहुंचा नहीं जा सकता है पदरज श्रुत श्रुति धूल हैं उनकी पदरज को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकती श्रुति जब वर्णन करती हैं वर्णन करते करते श्रुति अंत में कहती हैं हमने तो बहुत थोड़ा सा वर्णन किया हमारी सामर्थ्य नहीं है नेति नेति कहकर के श्रुति भी चुप हो जाती है ज श्रुतमृग में वो वो श्रुतियों के द्वारा भी उन जिन श्री राधिका की पदरज मध्य होकर के ही विराजमान हैं ढूली ढूंढ धूर नहीं है प्राप्त नहीं कर कर सकी वे को प्रदान करने वाली हैं निगम निगम आदम आदम आदम वहां पर पहुंच नहीं सकता है कहीं ना सक ग्रंथ बड़े गुणी जन भी और ग्रंथ भी उनकी महिमा का गायन नहीं कर सकते हैं लोक वेद पर चलो परम परा का पंथ ये जो परा का पंथ है पराभक्ति का पंथ अर्थात रागानुगा भक्ति का जो मार्ग है वह रागानुगा भक्ति का मार्ग ऐसा अद्भुत है जो कि वेदों के, के अध्ययन से प्राप्त होने वाला नहीं है जो केवल कृपा के द्वारा ही प्राप्त होता है एक कृपा में रहा नहीं कोई क्या सुंदर सूक्ति श्री महावाणी जी की सिद्धांत की अद्भुत शक्ति है कि एक कृपा मई करे सो हो जो कृपा करती है वही हो सकता है यहां पर साधन सिद्ध है ही नहीं कहा जाता है साधन सिद्ध साधन सिद्ध साधन सिद्ध नाम की कोई चीज है ही नहीं जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो कृपा के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है जो साधक है उनको भी जो साधना प्राप्त हो रही है वह भी कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती है अतः साधन सिद्ध रहा नहीं कोई कोई साधन सिद्ध है ही नहीं तत्वता सब कृपा सिद्धि ही होकर के विराजमान श्री ललताजी को श्री प्रिया जी के दर्शन हो गए जहां प्रार्थना की क्या पराभक्त प्रदाय वहां श्री किशोरी जी के दर्शन हो गए किशोरी जी के चरणों में ललता जी प्रार्थना कर रही है बोले सखी पधारो पधारो प्यारे अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं परंतु श्री प्रिया जी यही कह रही हैं कि प्राम प्रीतम सो कहो तुम जाए जो मैं भाक हूं विरह सागर में परी प्रिय दरस जी अभिलाष मेरी सामर्थ्य नहीं है विरा समुद्र में पड़ी हुई हूं तुम ही प्राणी प्राण के साथ में जाकर के जो मैं भाक हूं मैंने जो कहा उसको बिल्कुल यू की क्यों इन्वर्टेड कोमाज में कह देना अपनी तरफ से कुछ तो जोड़ना घटाना मत मेरे शब्दों को यों की क्यों श्री श्याम के आगे कह देना श्री ललता जी उस समय चौगान की गेंद बन रही है कभी लाल जी की कुंज में जाए कभी श्री प्रिया जी की कुंज में जाए इनके बीच में कौन पड़े हो चौगानी की गेंद भाई ये चौगानी की गेंद होकर के कभी इधर और कभी उधर श्री ललता जी जा रही हैं कभी श्याम सुंदर के पास में जाएं कभी किशोरी जी के पास में जाएं श्री किशोरी जो रति में भी मादनाक्ष महाभारत स्वरूपा होकर के विराजमान हैं कह रहे है श्याम सुंदर के पास में आकर के श्याम आप ही कुछ हिम्मत करो श्याम भी कह रहे हैं कि मेरी सामर्थ्य नहीं है गई ललता जहां प्यारीखो नहीं जब बहुत देर इधर उधर हो गया श्री ललता जी जो जाकर के देखें अभी तक तो किशोरी जी दिख रही थी अब किशोरी जी को तो अंतर्धान हो गए बिरह प्राप्त हो गया, गया। अब ऊपर से है बिरह परंतु भीतर अपने रूप से जो मिलन है वो मिलन विराजमान है श्री श्याम सुंदर आप श्री प्रिया गणों के प्रेम को अत्यंत अत्यंत बढ़ाने के लिए आप ये कह रहे हैं बुल प्याग में अपने प्रेमीजन जो है उन प्रेमीजनों का निरंतर निरंतर पालन करते हुए विराजमान श्री प्रिया अभी तक अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के बिराजमान थी जब प्रिया नहीं देखी श्री श्याम सुंदर अब इस राशि को कहीं आपने श्री भ्रमरगीत के प्रसंग में प्रकट कर दिया कि आत्मनेव आत्मनात्मान सृजे हन्नी और अनुपाले बोले मैं अपने प्रियजनों का के हृदय में प्रेम को उत्पन्न करता हूं हन्नी उनको विरह प्रदान करता हूं और अनुपाले उनका अनुपालन करता हूं ये जो विरह प्रदान करना यह लीला शक्ति के द्वारा युगल के प्रेम को अत्यंत बढ़ाने के लिए है इसलिए ये विरह विरह नहीं है तत्वता विरह अपूर्व से लीला शक्ति के द्वारा की गई सेवा हुआ क्योंकि नयोगों पुष्टि श्री श्याम सुंदर ने इस रहस्य को बता दिया कि भवती नाम में श्याम सुंदर की जो पत्रिका गीत में आई उस पत्र श्याम सुंदर कह रहे हैं कि भवती नाम वियोगों में नहीं सर्वात्मना क्वे बोले हे प्रियाओ आपका मेरे साथ में जो वियोग है वो सर्वात्मना नहीं है एक अंश में ही वह वियोग है अर्थात प्रकट लीना में आपकी अनुभति मुझे प्रदान करने के लिए आपका चित्र मुझ में और ज्यादा लगे आपके प्रेम की वृद्धि रूप सेवा करने के लिए मैंने आपको विरह प्रदान किया ये मैं विरह नहीं दे रहा हूं मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ क्योंकि प्रेमी का परम सुख क्या है कि उसका प्रेम बढ़े इससे बढ़कर के कोई सुख हो नहीं सकता है और विरह के द्वारा यदि मैं सुख बढ़ाता हूं तो ये मेरी सर्वोत्तम सेवा है राज के प्रसंग में भी ठाकुर जब प्रकट हुए महाराष्ट्र में उस समय भी ये कह रहे हैं कि गोपियों मैंने अनुवृत्त वृत्त आपकी अनुवृत्ति को मुझ में लगाने के लिए नाम तो सक्षो भजको भी जंतु भयामी मनुवृत्त वृत्त यथा धनोलब्ध धन विनष्टे तत् चिंतान जैसे कोई निर्धन को धन मिले और उसका धन खो जाए तो वो जैसे व्याकुल हो जाता है इसी प्रकार श्री प्रिया के परम धन श्याम सुंदर और वे श्याम सुंदर नयनों की ओट हो जाएं तो श्री प्रिया का की चित्रवृत्ति प्रिया का प्रेम श्याम सुंदर में कितना अधिक बढ़ेगा ये श्री प्रिया की सेवा है ये प्रिया को सुख देना ही है तो मैं प्रिया को सुख देने के लिए ही वियोग प्राप्त करा रहा हूं ये लीला अब श्याम सुंदर तो प्राप्त कराएंगे यहां पर श्याम सुंदर ईश्वर नहीं है एक बात बड़ी रहस्य की है कि लीला में कृष्ण ईश्वर नहीं है फिर से कहते हैं रसलीला में वृज श्री निकुंज की लीला में रसलीला में कृष्ण ईश्वर नहीं है पर ईश्वर शक्ति कौन है बोले ईश्वर है लीला शक्ति प्रेमावेश प्रभु नाही निजानु लीला शक्ति करे समाधान यहां पर ईश्वर लीला शक्ति है लीला शक्ति जैसे युगल को नचाती है ऐसे नाचते हैं श्री लीला शक्ति ही इनको वियोग प्राप्त कराती है और आज दुरा दुरी का आनंद पूर्वक रसात्मक खेल करते हुए लीला शक्ति ने ही युगल के हृदय में विरह उत्पन्न कर दिया और उस विरह को प्राप्त करके श्री प्रिया की शाम सुंदर में जो अपूर्व अनुरक्ति श्याम सुंदर की प्रिया में जो अपूर्व अनुरक्ति वो अनुरक्ति सामने प्रकट हो गई वह अनुरक्ति और ज्यादा बढ़ गई इसलिए श्याम सुंदर ने वहां पर भी उद्धव के द्वारा पत्रिका भेज के भी पत्रिका में लिखा था कि भवती नाम में नहीं सर्वात्मना। यहां पर खेल में प्रियालाल अलग अलग हैं है परंतु सर्वात्म नहीं है एक निकुंज मंदिर में श्री प्रियालाल निकुंज में व्यवहार करते हुए भी विराजमान हैं लीला शक्ति ने अभी उस व्यवहारात्मक जो स्वरूप है मिलनात्मक जो स्वरूप है उसके ऊपर पर्दा डाल रखा है और अलग अलग मुकुंज में श्री विरहिणी विरही विरही इन दोनों का दर्शन कराते हुए इनके प्रेम को बढ़ा रहे हैं जबकि इसी काल में आगे पीछे नहीं जब बिर है उसी काल में किसी एक मुकुंज में श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक सदा मिले हुए विराजमान इस प्रकार दो प्रकार की लीला हो गई जैसे प्रकट में दो प्रकार की लीला है एक प्रकट लीला एक अप्रकट लीला प्रकट लीला में मथुरा आगमन गमन होने पर गिर है परंतु अप्रकट लीला में श्री नित्य वृंदावन में उनका विहार है इसी प्रकार नित्य वृंदावन की लीला में भी लीला जहां विराजमान है वहां पर विरह है परंतु वहां पर भी एक नुकुंज में अप्रकट नुकुंज में श्री प्रियालाल दोनों उस काल में भी मिलन करते हुए विराजमान हैं। लीला में तो यह कह दिया गया लीला में इतना वर्णन करने का अवसर नहीं है वहां पर सुविधा नहीं है इसलिए लीला में तो यह कह दिया जब श्री ललताजी ने विरह होकर के ललताजी जो मूर्छित हुई जैसे मूर्छित हुई वैसे क्या देखती हैं कि अभी अभी जिस में है को न देख करके श्री ललता हाँ, मेरी स्वामी कहा गई मेरी सखी गई ऐसा जो मूर्छित हुई और मिलित स्वरूप का दर्शन करा दिया बोलो लाल ली की तो प्रकत प्रकत लीला प्रकट प्रकट लीला प्रकट लीला में बेराहट अब प्रकट लीला में नित्य मिलम इसी प्रकार अप्रकट लीला के भी प्रकट स्वरूप में विरह लीला के अंतर्गत विरह परंतु तो अप्रकट स्वरूप में विरह नहीं है अप्रकट स्वरूप में वहां एक कुंज में श्री प्रियालाल आनंदपूरक विराजमान है यह संयोग स्थिति जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन श्री रूप गोस्वामी जी ने उज्जवल मणि में किया वो जो सिद्धांत है वह सिद्धांत यहां पर बिल्कुल साक्षात रूप में सामने दी किया कि प्रिया लाल के हृदय की प्रेम की वृद्धि करा करके सेवा कराने के लिए इनके प्रेम वर्धन की सेवा करने के लिए लीला शक्ति ने इनको विरह की अनुभूति कराई लीला में ये विरह हो रहा है यह दुराधुरी की लीला नहीं होती तो विरह नहीं होता परंतु खेल खेल में दुराधुरी की लीला करनी है इसलिए लीला शक्ति ने ही तो विरह कराया और वो लीला शक्ति ही कहीं अप्रकट रूप से दिखा रही है कि श्री प्रियालाल दोनों एक काल में विराजमान है श्री लीला में भी ने यही कहाता स्वात्मात्मना तथा उभयम वैथ पर भात अक्षरे बोल जैसे पंचमहाभूत सबसे अलग भी है और सबके भीतर भी विद्यमान है इसी प्रकार उभयम मैयथ परे प्रकट लीला और प्रकट लीला इन दोनों में मैं विराजमान हूं उभय लीलाओं में मैं विराजमान हूं ऐसी स्थिति में परे पश्चता भात अक्षरे जो जो अक्षर लीला है, उस अक्षर लीला लीला लीला लीला है है है उस उस में में में अर्थात अप्रकट अप्रकट आपका मेरे साथ में इस समय भी मिलन प्राप्त हो रहा है। ये आपने वहा दिखाया और श्री किशोरी जी जरा सा नेत्र बंद करें जो नेत्र बंद करें एक क्षण के लिए नेत्र बंद किया श्री किशोरी जी ने दर्शन किए कि उस समय मैं तो श्री श्याम सुंदर के साथ रास करती हुई निकुंज मंदिर में विराजमान हूं बिलास करते हुए निकुंज मंदिर के विराज विराजमान हूं आपने नेत्र ही नहीं खोले श्री उद्धव कह रहे हैं हे स्वामी नेत्र खोलिए तो सही लीला शक्ति ने एक क्षण के लिए प्रिया ने जो नेत्र बंद किए अप्रकट लीला में श्याम सुंदर के साथ में मैं मिलत होकर के बिहार करती हुई विराजमान हूं इसका दर्शन करा दिया और अनंत कल्पों में भोगी जो जो लीला लीला ब्रह्मरात्रियों की है उसको एक क्षण में ही श्री किशोरी जी साक्षात दर्शन कर रही हैं उद्धव प्रसंग में उद्धव लीला के प्रसंग में नेत्र नहीं खोल रही है उद्धव ने कहा स्वामी नेत्र खोलो तो सही और जो नेत्र खोले सो ही फिर से वही पूर्त, बोले हाय प्राणनाथ ये क्या मैंने सपना देखा वो सपना नहीं है वह साक्षात ही है है वो साक्षात परंतु शिवप्रिया रस में उसको स्वप्न करके मांग देती हैं इसी प्रकार श्री ललता जी ने जब किशोरी जी को नहीं देखा बिरा का अनुभव कर रही हैं, मूर्छित हो गई परंतु तो लीला शक्ति ने दर्शन करा दिया कि श्री प्रिया एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते हैं यह है एक है स्वरूपता एक नहीं बल्कि एक ही स्वरूप है तत्वतः तो एक होकर के विराजमान हैं। ऐसे एक तत्व तो श्री प्रियालाल कभी भी अलग हो ही नहीं सकते हैं एक प्रेमी एक रस श्री राधा वल्लभ लाल ढूल कहे को झूठो ताही जानो ताह। इसलिए श्री ध्रुवदास ने एक सिद्धांत निरूपण किया कि एक प्रेम इस पूरे सिद्धांत के द्वारा एक सिद्धांत बता दिया कि यहां पर शिव प्रिया जी से ललिताजी ने पूछा आप कहां गई प्रिया जी की वार्ता है हे ललताजू या खेल को भेद कू तो हम काबू समय और बताएंगे यो कह के टाल दिया रस को ने केवल संकेत मात्र दे दिया कि एक है प्रेमी एक रस श्री राधावल्लभ आया लाल दोनों एक प्रेमी हैं एक रस हैं राधावल्लभ भूल कहे को और ठा यदि ये कहे कि दोनों अलग अलग हैं तो ये भूल है दो मिल एक है भाई राधा और लव लाल दोनों एक होकर के ही सर्वदा सर्वदा विराजमान कनकवेल श्री राधे का मोहन श्याम तमाम एक स्वरूप होकर के ही दोनों विराजमान और सर्वदा माने अप्रकट लीला में भी लीला में विरह है परंतु तत्व वहां पर भी उस समय विरह के समय भी दोनों एक होकर के विराजमान अतः एक क्षण के लिए भी ये दोनों अलग नहीं है ऐसे जब दर्शन किया तब इतने में ही वर्षा ऋतु जो है वो वर्षा ऋतु शोभा को प्राप्त हो गई सखियों की अभिलाषा कब इनको भीखते हुए हम दर्शन करें भीजत कब इन नैना उस दर्शन को कर रही हैं और वृंदावन की अपूर्व शोभा चारों विराजमान है श्री प्रियालाल वर्षा में भीगते हुए एक ही खोइया के भीतर खोइया हमारे ब्रिज का एक बड़ा मधुर शब्द है जहा कम्बल को चौपड़ किया जाए और तीन पड़ों को तो एक साथ कर लिया जाए और एक पड़ को अलग रखा जाए तो वो कहीं ओढ़ने का काम बन जाएगा और उस खोइया को ओढ़ करके चौह चार बट किए हुए जो कम्बल उसकी ही तीन बट को अलग कर लिया एक बट को अलग कर दिया दो करेंगे तब तो खुल जाएगा और तीन कर लेंगे तो वो पूरा आवरण बनकर के विराजमान एक ही खोइया में श्री प्रिया दोनों विराजमान हुए शोभा को प्राप्त हो रहे हैं सो दो एक खोही खोही या एक खोया के भीतर ही श्री प्रिया दोनों विराजमान अपूर्व शोभा श्री भट्ट जी दर्शन कर रहे हैं बातों में दोनों के दोनों आनंद पूर्वक अटक रहे हैं और अटकते हुए फिर श्री प्रिया समय प्रियालाल जो झूलन खेलने के लिए विराजमान झूलन लीला बड़ी अद्भुत बस एक दृष्टि झूलन की बड़ी अद्भुत और वो ये कि झूलन लीला में प्रियालाल के चरण चिन्हों का दर्शन होता है केवल दो ही लीला ऐसी हैं जहां पर प्रियालाल के चरण चिन्हों का दर्शन हो सकता है या तो श्री प्रियालाल जब शयन कर रहे हैं कोई ऐसा भाग्यशाली हो यह सखीगण जो अंतरंग सखीगण हैं वे अंतरंग सखीगण श्री प्रिया के चरण चिन्ह का उस समय दर्शन कर सकती हैं अन्यथा चरण के ऊपर के भाग का तो दर्शन हो जाएगा पंथ पग थली का दर्शन नहीं होगा अन्य जितने भी लीलाएं हैं उनमें पग थली का दर्शन नहीं है पंथ दो लीलाएं ऐसी हैं या तो शहन लीला और या प्रियालाल जिस समय झूला में झूल रहे हो और जिस समय श्री प्रिया ईच लेती हुई झोटा लेती हुई दूर झोटा जाए उस समय श्री किशोरी जी के दोनों चरणारिंद की वो जो अपूर्व शोभा है छत्रा से ध्वज पुष्पल वो एक एक जो चरण हैं उन चरण का दर्शन करने का सौभाग्य उस समय साधकों को प्राप्त होता है इसलिए झूलन लीला के दर्शन का सुखी अद्भुत श्री राधावल्लभ लाल का जो झूलन वो तो अपूर्व होकर के विराजमान को लंबे लंबे झोटा, और सब जगह जो जो तो छोटे-छोटे राधा श्री प्रिया लाल के का जो दर्शन है वो चरणार बिंद का दर्शन करते हुए सब सखी गांूर्व रूप से आनंदित हो रही है श्री लालजू उस समय श्री किशोरी जी कहीं प्रार्थना करते करने लगती हैं झूलते झूलते कि लाल मेरी पिटरी पिराने लगी अब न झूले हो, हो पिटरी पराने लगी है श्री श्याम सुंदर उस समय श्री प्रिया को अंक में धारण करके उस समय झूला से नीचे उतारे और उतार करके श्री प्रिया लाल गलवियां दे करके श्री नुकुंज मंदिर में पधारे प्रार्थना कर रहे हैं प्यारी जी मेरी तुम नवला सुकुमार किशोरी रमगन बढ़ी घने झूल तम कंपित पग अति झूलत श्रम भयो भारी और अत्यंत श्रम हो गया है मोह कर पै कर कमल धार निज डाणी छिडोली की जो डाणी है इस द्वाड़ी को छोड़िए और आप ही प्यारी उस समय पधारिए और उस समय श्री सखीगण श्री प्रियालाल दोनों को श्री नृकुंज मंदिर में आनंद पूर्वक है हों इन सखियों की बलिहारी इन सखियों की अपूर्व बलिहारी जिनके बशीभूत होकर के श्री प्रियालाल लाल आनंदपूर्वक इस प्रकार लीला करते हुए विराजमान इस प्रकार ये लीला इन सखियों के हृदय में ही इस लीला के कल्प वृक्ष की जड़ विराजमान है ये उस लीला को नित्य नूतन करती हुई विराजमान उन अग्रवर्तिनियों के चरणानिंद की वंदना करते हुए उनकी कृपा को प्राप्त करके उनके द्वारा ही प्रेरणा प्रदान करने पर श्री किशोरी जी के द्वारा जो अंतश्चिंत स्वरूप हमको प्रदान किया गया उस अंत स्वरूप में श्री प्रिया लाल की सेवा करते हुए विराजमान हो जिसने उस शोभा का दर्शन किया उसने ही पाने का परम फल प्राप्त किया फल न परम जय जय श्री राधे कल अक्षाराजी का चार नौ बजे से प्रोचान रहेगा साढ़े चार बजे से उत्थन के आप दर्शन करेंगे तो के सुबह रात का नौ बजे प्रांग निए प्रांग निए तो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधारमण हरी गोविंद जय जय राधारमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राघारमण हरि गोविंद जय जय राघा बोल लाल लाल की जय aquí